गुरु पद श्री वंदे गुरुपद्वंदीचैतन प्रभु वंदेता नंदसहित श्रीनंद नंद वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वाछा कल्पतरूपा सिन्धुव पति पावन बैष्णवभ्यो नमो नम मोक पंगु रंग गिरी यहाँ वंदे परमाधव बृंदाई तुष्ट्रीदेव पिया वैकेशवश भक्ति देवी भक्तिपदेदेवी सत्वत्यी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चई वन देवी सरस्वती जो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने युक्तो भक्ति भक्तिमदाख जगो दैय सदावनमीषम तेता स्वद शिव विरचन तरण्यम वीतापालीपूत वंदे महापुरुष महापुरुषते चुनार ज सुरेपीतरजक्ष धर्मीर्ज वचसा जर मेघ दैत्यप सिंह वधा वंदे महापुरशते चरण यहाद पल्लवन खमनी छटा विस्फुर्जीतको पूर्णानुराग रगर सारूर्ति साराधिकमय कदा कृपा करो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद्रियावैत गाधर शिवसदी गौरभक्तंदी कृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद्रियावैत गदाधर शिवसदी गौरव गौरभक्तबिंदु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे आजान लंबित भुजऊ कन का संकीर्तन कपितरु कमलाक्ष विशाम्बर दिज भरु जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करु करुणा भतारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे <coughs> नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरवि दिव्यूप मुक्ति मुक्ति दासी नित् न सदा नंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विवशी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहारम बरान्सीपुरपति भजबीशनाथ बाग वदने लक्ष्मीज से चक्षसि यस्ते हृदय स्तंह पिंग महंबजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे वैराग्य विद्वाजभक्तिग शिक्षा पुरुषोरान श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारीस्तम प्रपदे बैराग्य निजभक्ति शिक्षात्मेषुषो पुराण श्रीकृष्णचैतन्य धारी कि पाम कि यस्तम शिशिलो भक्ति सिद्धांत तो, शिशिर लक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाल जी ने बताए जब भगवान का इच्छा हमारा इच्छा का साथ मिल जाता है तब सुखी हो जब भक्तों का इच्छा और भगवान का इच्छा मिल जाता है तभी स्वार्थक होता है जिंदगी जब आपका इच्छा भगवान का इच्छा का साथ मिल जाए तभी आप वास्तव सुखी हो पाओगे शांत तो हो पाओगे नहीं तो कभी भी आपका जिंदगी में शांति नहीं आए सुख नहीं आए भगवत इच्छा का साथ हमारा इच्छा मिलाना ही काम है भजन है कई दिन दो तीन दिन पहले ये बात को उठाया था संास वैराग्यो वैराग्यात अभयम और यहां जो श्लोक देके शुरू किया था यहां भी सुंदर एक बात है वैराग्य विद्या निजभक्त योगार्थ में कम पुराण पुरा। ये जो वैराग्य है ये वैराग्य वास्तव वैराग्य है ये वैराग्य सूखा वैराग्य नहीं है ये वैराग्यों को शिल सर्व भट्टजा जो वैराग्य को विद्या बोला वैराग्य कब अविद्या होता है वैराग्य कब अविद्या हो जाता और वैराग्य कब विद्या हो जाता, वैराग्य जब ठाकुर जी का संतुष्ट जब ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए होता है अर्थात कृष्णार्थे अखिलो तैग भगवत पित्वार जब सब कुछ त्याग हो जाता उसी का नाम वैराग्य विद्या जिस बारे में सुबह में चर्चा किया था गौरांगेर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान जहां देखी प्रसन्न हन गौर भगवान गौरांगेर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान जहाँ देखी प्रसन्न हन गौर भगवान ये वैराग्य विद्या है सौ सन्यासी ये जो सौ गेहो सौ सन्यासी जो न देष्टि न कंख गीता में सन्यास किस को बोला जाता है इसका बारे में जो चर्चा है इसमें पहले ही बोला दे पहले गेहो सन्यासी गेहो स्व नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंखती जिसका जिंदगी में किसी वस्तु का लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है और नफरत भी नहीं है किसी वस्तु का लिए जिसका जिंदगी में कोई नफरत नहीं है और अट्रैक्शन में आकर्षण भी नहीं है कुछ नहीं है ऐसा एक न्यूट्रल अवस्था जो तमाम चीज आंखों का सामने दिखाई पड़ता है वो ठाकुर जी का सेवा का वस्तु उपकरण बैरागो सिद्ध कौ होता है एक दफे सिलो गौर किशोर दस बाबाजी महाराज परमांश श्रेष्ठ हमारा जगदीश बाबू जिसका नाम है भक्ति प्रतीक तीर्थी महाराज उसको आशीर्वाद किए आने के बाद एक फल दिया तरमुज महाराज किसी से कुछ लेते नहीं थे भगा देते जा लेकिन उससे जो तरमुज लेके गया था महाराज दो लिया उसके बाद उसको बैठाया और सुना भक्ति विनोद ठाकुर का उधर से आया और बैठाया बोला कीर्तन एक तो कीर्तन सुनाऊ कीर्तन सुनाया बहुत प्रसन्न हुआ आशीर्वाद किया और बोले आपका वैराग्य सिद्ध हो जाए ऐसा आशीर्वाद किया कि आपका वैराग्य सिद्ध हो जाए इसका माने समझ में नहीं आया बैराग्यो सिद्ध होने का माने क्या है वैराग्यो सिद्ध होने का माने क्या है जो हम बोला था संन्यासात् वैराग्यो वैराग्यात अभयम और एक बात ध्यान से सुन लेना जब तक किसी का जिंदगी में वैराग्य सिद्ध नहीं होता तब तक उसका ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता जब तक किसी का जिंदगी में बैराग्यो सिद्ध नहीं होता तो उसका ज्ञान भी सिद्ध नहीं कच्चा है, कच्चा ज्ञान है पक्का ज्ञान मतलब भक्ति जिसका जिंदगी में बैराग्यो सिद्ध हो गया उसका जिंदगी उसका जिंदगी में ज्ञान सिद्ध होगा ये जो अपराकित जगत का जो ज्ञान है अपराकित जगत का जो ज्ञान है ये ज्ञान टिक नहीं पाता जब तक बैरागु सिद्ध नहीं होता तब तक अपराखित जगत का जो अपराखित ज्ञान है ये कभी भी किसी का जिंदगी में सिद्ध नहीं हो पाएगा संभव नहीं ब्रह्मा जी का ऊपर ठाकुर जी का बड़ा भारी कीपा हुआ सुबह में इस विषय पर चर्चा हुआ इतना कीपा हुआ इतना कीपा हुआ जो ठाकुर जी अक्सर तो किसी को देते ही नहीं और बोले दिव्य ज्ञान को देने के लिए तैयार हो गए उसी दिव्य ज्ञान जो है चतुश्लोकी भागवतम आज इसका ही चर्चा हो पाएगा जल्दी जल्दी और सुबह में इस विषय पर चर्चा किया था श्री भगवान उवाचो और का आज सुबह में इस श्लोक का व्याख्या किया ज्ञानम परमं गुज्जंग में जद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगमंच ज्ञानो गित मे बाद का श्लोक सुबह में बोला था जब ये ज्ञान जो है स्वरूप ज्ञान और शक्ति का साथ जो संबंध है ये है विज्ञान रहस्य है जितना सारे जीव है जीवात्मा उसका जो गति है रहस्य है और जो प्रधान जो है उसको तदंगंश देखने में चार हिस्सा है देखने में लगता है कि चार हिस्सा है लेकिन चारों मिलाके एक ही चीज है वो अद्वैय ज्ञान तत्व एक ही चीज है इसी को जितना सारे शास्त्रकार है इसी को ही विचार करके बताया अचिनतो तत्व तो तो। इसी का ही नाम है अचिंत भेदावेद अचिंत भेदावेद तत्व तो तो। ये अचिंत भेदाव तत्व तो तो श्रीमन महाप्रभु विशेष करके हमारे सामने पेश कर दिया अचिंत भेदावत तत्व तो, तो, तो पहले थी था अनंत काल से लेकिन चारों संप्रदाय का जो आचार्य है चारों संप्रदाय का आचार्य जो है ये मूल तत्व तो तो वस्तु का बारे में विचार करते करते एक एक आचार्य एक एक विषय पर ज्यादा ध्यान दिया एक है शुद्धा द्वैतो द्वैता द्वैतो विशिष्ट द्वैतो दो, द्वैतोवा जो सब है ये सब तत्वों को अलग अलग आला करके रख दिया इसका भी विचार है लेकिन श्रीवन महाप्रभु जब आविर्भाव है आविर्भाव होने का बाद प्रमाण दिखाया कि तुम्हारा चौ चार चार आचार्यों का विशेष विशेष जो सिद्धांत तो है एक ही है विचार करो तो मूल में एक ही है फिर भी दार्शनिक कोई विचार है अलग अलग सा सिवन महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से एक एक वस्तु को उठाकर और बाद में अचिंत भेदावेद तत्वों को स्थापन किए हैं ये अचिंत भेदावद तत्व जो है अचिंत तो ये शब्दों यूज किया कि, कि जो चिंता का वाह है बियंड ह्यूमन कम्प्रिहेंशन आदमी जो चिंता करके विचार करके उसका अर्थ निकाले ये कभी भी संभव नहीं इसीलिए इधर बताया गया कि अचिंत भेदावत तो सिल सच्चिदानंद भक्त विन ठाकुर जी ने बताए जब भी ये चारों अलग अलग सा विचार है देख रहे हैं आप ज्ञानं परम विज्ञान समन्वित हम आपको ये बता रहे हैं आप ग्रहण करो ठाकुर जी बोल रहे हैं चारों ये जो विषय है आ इसका विषय थोड़ा बहुत हम चर्चा पहले भी किया भगवान का स्वरूप का ज्ञान और शक्ति का साथ जो लीला है भगवान का ये है विज्ञान शक्ति समन्वितम शक्ति छोड़ दो ठाकुर जी और शक्ति वेदांतों में सूत्र आता है वेदांतों में एक सूत्र आता है शक्ति शक्ति मतोर अभेद शक्ति और शक्तिमान कोई कोई भेद नहीं शक्ति उसी का होता है शक्ति उसी का होता है जो शक्तिमान शक्ति शक्तिमान का, का ही शक्ति शक्ति कोई आसमान में ऐसा घूमे ऐसा नहीं शक्ति एक आधार होता है एक आधार को लेके चलता है आधार और ये जो शक्ति है शक्ति प्राकृत जगत का शक्ति प्राकृत जगत का शक्ति जो कुछ भी है सारे ठाकुर जी से ही आया प्राकृतिक जगत में शक्ति नहीं बहुत सारे वैज्ञानिक वैज्ञानिक लोग बोलते हैं बहुत सारे शक्ति है, है? बहुत सारे चीज बहुत सारे शक्ति है हीट एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है बहुत सारे साइंस में यह बताया गया एनर्जी कैन एनर्जी कैन नेवर भी डिस्ट्रॉइड शक्ति को कभी विनाश नहीं किया जाता वो कहां से आया बड़ा तगड़ा सिद्धांत हो वैज्ञानिक लोग का दिमाग में आया हिसाब करके दिखाएं। एनर्जी कभी डिस, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता सिर्फ एनर्जी को एक एनर्जी से दूसरा दु, दु, एनर्जी से ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसफॉर्म इट कैन बी ट्रांसफॉर्म जैसे हाथ ऐसा ऐसा करो तो आपका मेकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए है ना जैसे जल विद्युत होता है जल विद्युत में एक प्रोपलर है और जल की धाराएं आते हैं जल की धारा डायरेक्ट प्रोपलार पर गिरे और प्रोपलरार घूमते रहे और फेराडेज लॉ इसके अनुसार उसमें से मैग्नेटिक ये हो जाए और मैगनेट हो के आप वो मैग्नेट और उससे आप विद्युत तैयारी हो जाए आप वो ले लो तो वो जो जलप्रपता वॉटरफॉल्स वो जो जलप्रपात है वो जलप्रपात का जो पावर है ऊपर से गिर रहा है वो पावर को यूज करके आप अभी विद्युत शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं है ना और नहा थर्मल एनर्जी थर्मल ये है वहां भी ऐसा किस्म का है जहां एटॉमिक एनर्जी का प्लांट है उधर भी है ऐसा किस्म का बहुत सारे विचार है तो उसमें यह विचार आता है इस ए बात को ऐसे उठाया कि तमाम दुनिया का जितना सारे शक्ति है शक्ति जो है वो शक्ति डिफरेंट अलग अलग रूप पकड़ का सामने आता है जड़ जगत का शक्ति और अपरागृत जगत का ये शक्ति ये सर शक्ति शक्ति तत्व तो है तमाम जो शक्ति तत्व तो है ये भी अखंड तत्व तो है शक्ति तत्व तो भी अखंड भगवत तत्व तो जैसे अखंड है भगवत तत्व तो मतलब क्या भगवत तत्व तो मतलब शक्ति के द्वारा समन्वित भगवत तत्व तो शक्ति तत्व तो से जुड़े हुए है शक्ति तत्व तो को अलग किया जाए तो भगवत तत्व तो कैसा शक्ति तत्व तो भगवत तत्व तो एक ही है ना शक्ति शक्तिर और मत और अवेद वेदांत तो में बताया जो शक्तिमान है शक्ति उसी का होता है और किसी का नहीं होता है तो इस बारे में हल्का हल्का थोड़ा हम बताया विस्तृत बताने तो बहुत समय लगे तो जब शक्ति के साथ भगवान का कोई लीला नहीं है तो भगवान का कोई विचित्र सब जो लीलाएं हैं ये दिखाई नहीं पड़ेगा भगवान का जो विचित्र लीला तब तो एकदम कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा और यहां जो है जो जीव का जीव राशि अनंत जीव राशि जो है इन्फिनेटी जीव अनंत काल से घूम रहा है और ठाकुर जी का साथ जीवों का नित्य संबंध है चाहे आप मानो या नहीं मानो इसमें कुछ आता जाता नहीं जीवों का साथ ठाकुर जी का नित्य संबंध है जीवात्मा अनंत काल से घूमते रहते हैं अनंत काल इन्फिनेटी पियॉर्ड कृष्ण भोली सही जीव अनादि वहर्मुख अतय माया ता, माया तारे दया संसार आदि रूप यहाँ जे अनादि बहिर्मुख इसका बारे में कोई कोई किसी ने प्रश्न किया अनादि बहिर्मुख इसका माने क्या है इसका माने क्या है अनादि बहिर्मुख भक्तिगन्द ठाकुर जी ने ये उत्तर दिया जड़ जो जड़ काल जड़ काल जानते हो जड़ काल नहीं जानक तो, काल दो किस्म का होता है एक है अप्राकृतिक काल जो गोलोक वृंदावन में नित्य रहता है और एक काल है यहां जो आप घड़ी देखते हो कितना बात ये मेटीरियल काल काल भी दो किस्म का है एक है अपराकृत काल एक है प्राकृतिक काल श्रील स्वच्छिदानंद भक्ति ने ठाकुर जी ने बताया जड़ काल का जो हिसाब है जड़ काल का जो हिसाब है इसका अंदर में उसका कोई ट्रेस आउट ना हो इसका जो ट्रेस आउट ये हो ही नहीं रहा मेरा बात समझ में आई बात समझ में जड़ काल का जो प्रभाव फैला हुआ है इस जड़ काल का हिसाब का अंदर कोई हिसाब किताब नहीं आता इसीलिए अनादि ये शब्दों को यूज किया वक्त में ठाकुर बोला जड़ काल का हिसाब का अंदर इसको ये आता ही नहीं इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या इसका नाम दिया गया क्या बोले अनादि वहर्मुख लेकिन जीव का ये जो अनादि वहिर्मुख है खूब बड़ा सिद्धांत है वो ध्यान से सुनना किसकी इंटरेस्ट नहीं कथा बोल के वृंदावन में क्या आनंद होता है बोलो एक एक करके अपराध हो जाए तो वो भी इधर का आदमी सारे पैसिब हो जाएगा डांटी हो जाए पहले जमाने में कोई भी क्रियाक्रम करो तो गुरु वैष्णव का महाराज आज एक करे ऐसा करे पूछ के अभी पूछता नहीं कोई अब ये कार्तिक महीना है धर्म मास है इसमें हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का जो ब्रह्मो साहब का मोचन का विषय है हर को पाठ करना बनाए तो सब मरेगा तो जो वृक्ष है नारियल विष्व को कार्तिक महीना में नहीं करना चाहिए था बिल्कुल नहीं आ, काटना है तो ठीक है बाद में काटो ये कार्तिक महीना है सारे विमुख हो जाएगा सारे कोई भजन मुश्किल है जो रहेगा हम भी प्रवचन कर हमारा भी प्रभाव पड़ेगा आप जानते नहीं हो हमारे ऊपर भी प्रभाव कर हमारा आनंद नहीं लग रहा है बड़ा बात दुख है हमारा जिंदगी में सारे चैतन्य महाप मोचन पड़ोगे ब्रह्मो साप जो मोचन का जो विषय है नहीं तो हमारा गुरु एक दफे का वो, वो फाउंडेशन कर रहा था मिस्त्री लोग भूल से सीकर को काट दिया गुरुजी रोना शुरू कर दिया हाय हाय हाय फिर बड़ा जो किया रोना धोना किया संकीर्तन जो गो ठाकुर जी क्षमा करो ये ब्रह्महोत्ता हो जाता है ब्रह्महोत्ता का विषय हम पाठ करें आप देखोगे बितासुर आदि भयंकर चीज कोई पूछता ही नहीं कोई क्रियाक्रम करो तो कम से कम पूछो कुछ नहीं है तो कैसे होगा बोल वो जो जीव जो ये जो सिद्धांत तो हम कह रहे हैं बड़ा आज राधा कुंड का प्राकट तिथि है समाप्त करने का पहले हम थोड़ा बहुत बताएंगे इस विषय पर थोड़ा बहुत हम बताएंगे थोड़ा बहुत ज्यादा तो बताएंगे नहीं जब कथा शेष का टाइम है तब तो हम बताएंगे बताना चाहिए कृपा लेने के लिए हर वक्त कि तो ऊपर से आता है ना ऊपर से आता है हर वकत तो जो भी है वो आपका ये जो क्या सिद्धांत तो बता रहा था जो वास्तविक सिद्धांत तो, हा ये जो अनादि वहिर्मुख जो सिद्धांत तो है अनादि वहिर्मुख वक्त में टोकर बताया लेकिन एक आशा की बात है हमारा दिल में एक बड़ा आशा है हमारा गुरुवर्ग है भक्ति विनोद ठाकुर हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसिवी महाराज भक्ति वेदांत तो बामन गुस् महाराज हमारा ये जो है कभी भी हम शिल बामन गुस्वी महाराज को हमारा गुरु भाई नहीं बोला हमारा जवान से नहीं आया कभी तित्तु महाराज जी को कभी हम गुरु भाई नहीं बोला वो तित्तु महाराज बोला आप तो मेरा गुरु भाई हम गुरु भाई नहीं हम आपका शिष्य है ऐसा मत बोलो हम बोला कहाँ आप हो कहा हम है गिरे हुए इंसान तो ये लोग को हम हमारा गुरु भाई नहीं माना हर वकत हम बोले सोचे गुरु है हमारा गुरु तत् तो सिक्ख्या तो गुरु है तो इसलिए ये मठ अपना मठ हम सोचते कि ये मठ हमारा है कभी हमारे विचार नहीं है दूसरे का मठ है इसका ये विचार हमारा दिल में नहीं है तो भक्ति ठाकुर जी ने एक सिद्धांत तो बताया जब भी लिखा हुआ है कृष्ण होली सही जीव अनादि बहिर्मुख फिर भी ये हमारा आशा है जो ये अनादि वहिर्मुख होने से भी जीव का जो कर्म जो है ये जो घूमना है ये शांत तो है अतः अंत हो सकता जीवों का जो मिजारी है दुख है घूमते फिरते अनंत काल से इसका अवसान हर हालत में होने वाला है समझा मेरा बात समझा नहीं जब भी अनादि बहिर्मुख अनादि काल से घूम रहा है जीव का कर्मफॉल जो घूम रहा है फिर भी ये शांत शांत माने सौयुक्त अंत अंतो सही कभी भी इसका समाप्त तो हो सकता है ये हमारा बड़ा विश्वास है इसलिए बड़ा आनंद के साथ कीर्तन कर रहा हूं हरिकथा कीर्तन ये आनंद है तो ये जो जीव अनंत तो जीव सुबह में बताया था जो नोची के था जी महाराज दादोश मह उसके बाद जीव जीवात्मा का जो आत्मा का रहस्यों का बारे में बताओ आत्मा का रहस्यों का बारे में बताओ तो जीव द्वादश महाजन महाजनों में जो प्रधान है दादस महाजनों में जिसका नाम आता है वो यमराजी महाराज जीव का जो रहस्य है जीवात्मा का आत्मा का जो रहस्य है इसका बारे में बोलना शुरू कर दिया नोचिका था कितना बड़ा तत्व भी दे साक्षात द्वादश महाजन में महान जो पुरुष है यमराजी महाराज महाविष्णु उन्होंने इनको ये तत्वों का उपदेश दिया बड़ा सुंदर अब उसका बाद प्रधान जो है प्रधान और पुरुष दोनों को मिलाकर सृष्टि प्रपंच का रचना इसका बारे में हम सृष्टि सृष्टि तत्व जब चर्चा करें हम बोलेंगे चर्चा करना शुरू कर देंगे तो ये जो प्रधान जो है ये प्रधान कहाँ से आता है जिसको आप सदाशिव बोलते हो महाविष्णु बोलते हो ना है? ये महाविष्णु से अद्वैत गोसाई सदाशिव अभिन्न है महाविष्णु जगत कर्ता मया जो सृजती अदहावतार एव अयम अद्वैत आचार्य सुना श्लोक सुना ना सुना ये श्लोक जान लेना और अद्वैत गोसाई जी ने इस बात को स्पष्ट किया एक एक बात बताने जाए हमको जाना पड़ेगा गौर लीला में गौरीय दर्शन पे जब अद्वैत गोसाई शांतिपुर में सिवन महाप्रभु को प्रसाद दिया था याद है ना महाप्रसाद संन्यास लेने ले के बाद लेके गया उधर लेके प्रसाद दिया उस टाइम में नित्यानंद प्रभु प्रसाद पाया और मजा करके बोला आज पेट नहीं भरा उनको ये इसका निमंत्रण में बोल के थोड़ा सा चावल लेके अन्न लेके ऐसा फेंक दिया जब फेंका तो अद्वैत को सह शरीर में लगा अद्वैत तो को नाचना शुरू कर दिया ये बेटा अवधुत अवधुत जो है ये मेरे को अपना समान बनाने के लिए आज देखो झूठा हमारा हाथ शरीर में दे दिया बोल के नित्य शुरू किया और अपना लेखनी में अद्वित तो को लिखा भी है गोरंग महापू का स्त्रोत्र उसमें लिखा है उसमें लिखा है जो अद्वैत गोसा या नित्यानंद बबू अभिन्न अवधुत अभिन्न लिखा हुआ है जो भी है तत्व सिद्धांत तो यह है महाविष्णु जगत कर्ता मयाया जो सृजती अदावतार एव अयम अद्वैत आचार्य आचार्य ईश्वर यह सच्चा बात है जिसको महाविष्णु देखते हो महाविष्णु कहां से आया ये जो बल है मूल संकर्षण महासंकर बहुत कहां बताए सब वो सबसे आए हैं फिर चार चतुर्भ पहला चतुर्भ सेकंड दूसरा चतुर्भ हो, हो में उससे फिर आया है महाविष्णु और महाविष्णु फिर महाविष्णु तो कर्णन कारणसायी करोग तीन पुरुष अवतार सुने हो ना तीन पुरुष अवतार वह तो इसमें जो कर्णन साई महाविष्णु जो है ये महाविष्णु को सदाशिव के साथ अभिन्न जान लो सदाशिव तत्व जो है सदासीव तत्व जो वैकुंठ जगत में एक ये सदाशिव तत्व का ही जो छाया है ये तत्व इस जगत में कैलासपति समझा मेरा बात सदाशिव तत्व है मूल वैष्णव लोग जो पूजा करते हैं वो सदाशिव तत्व का पूजा करते हैं सदाशिव तत्व और वो जो ये जो जो अद्वैत गोसाई है जो और जो सदाशिव और महाविष्णु अभिन्न है ये वैकुंठ तत्व है विष्णु तत्व ये है कोई बात नहीं इसीलिए औद्युक तो उसी जो साई जी का चरण में तुलसी देना कोई माना नहीं कर सकते हो लेकिन जब लिंगो स्वरूप पे रहे लिंगो स्वरूप पे रहने से क्या होगा लिंगो मतलब कोई खराब चीज नहीं है और लिंगो सरने से आदमी बुरा खराब चीज ना ये तो एक कहने का बात है लिंगो है जो नहीं है तो शास्त्रों का विचार है तो उसमें क्या है वो उसका जो भाव है उसका अंदर में पूजा करो पूजा करने के टाइम में अगर तुलसी दिया जाए उसमें कोई दोष नहीं लेकिन आप अगर तुलसी दो तो दुनिया का आदमी क्या कर? तुलसी काट के उसमें फेंकेगे वो तो उसका तो पता नहीं इसलिए बेलपत्ता निषेध नहीं है अपराखित बेल बेल है बेलपा के दे सकते हो जो भी है इधर जो है सौरसन तदंग में जो ज्ञान म इस बारे में जीव जो अनंत काल से घूम रहा है इन तमाम जीवों का साथ ठाकुर जी का नित्य संबंध है नित्य संबंध है नित्य संबंध है ये एकदम और घूम रहा है और बड़ा बड़ा जो शास्त्र है वो विचार किया जो ठाकुर जी का जो रास हुआ था वृंदावन में वृंदावन में शरतकालीन रास और बसंत तो रास दो रास ऐसे तो बहुत रास हुए रास का मान्य आप जानते नहीं हो ऐसे तो दो प्रधान रास एक वृंदावन में जमुना तट पर एक गोवर्धन में शारदीय रास वृंदावन में जमुना तट पे और जो वसंत रास है वो गोवर्धन में बड़ा हुआ था बड़ा सुंदर प्रसन्न और बड़ा बड़ा शास्त्रोकारों ने विचार करके बताया ये अनंत जीव जो है अनंत इन्फिनेटी जीव जो है जीवो का साथ ठाकुर जी का मानव की नित्य रास हो रहा है ठाकुर जी बीच में है जैसे उस दिन एक साइंटिस्ट का बताया था अनंत जो विश्व ब्रह्मांड है अनंत कॉस्मिक वर्ल्ड इसका अवश्य एक सेंटर पॉइंट है साइंटिस्ट बोलो जरूर एक सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट को आविष्कार करना एंड टू क्वाइंसाइड योर हार्ट विद सेंटर दैट इज द फाइनल गोल समझा मेरा बात समझा नहीं ये अनंत कस्मिक वर्ल्ड का विश्व ब्रह्मांड का एक कौन सेंटर पॉइंट क्या है आ, हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट दोनों को मिलाने का जो प्रोचेष्टा इसका नाम है भजन कोई समझता नहीं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मारो काटो भजन का कोई सम, दिमाग में है ही नहीं कुछ करो जो कुछ इच्छा करो पल पल में अनुगत्य के द्वारा करना पड़ता पर एक चीज हमारा जिंदगी में हो नहीं सकता जो अनुगत बिना किया बाहरी दृष्टि में गुरुजी नहीं है लेकिन ऐसा एक क्रियाक्रम हम करें कि गुरुजी का खिलाफ है तो हमारा पतन हो जाएगा हो ही नहीं सकता हर वकत हमको चिंता गुरुजी जी का क्या इच्छा है गुरुजी क्या चाहता है क्योंकि गुरु जी का इच्छा कृष्ण के इच्छा साथ मिले तो बात यह है जो जो अनंत जीव राशि है सब अलग अलग सा सेंटर पॉइंट है बड़ा दुख की बात है इसको आविष्कार करो डिस्कवर करो जो हमारा सेंटर पॉइंट क्यों इधर है क्यों है हम ठाकुर जी का सेंटर पॉइंट जो है ठाकुर जी का जो मूल उद्देश्य उसका साथ हम हार्मोनाइज क्यों कर नहीं पाता है? इसको ही तो कितने में बोला है ना गुरुमुख पद्म तो गाते चलते ढुल्की फटाके गुरुमुख पद्ममा हृदय कोरिया इसका माने तो यही है गुरु का इच्छा के साथ हमारा इच्छा मिले और गुरु का इच्छा ठाकुर जी के साथ मिला हुआ है तो यही तो माने हुआ ये जो अनंत ब्रह्मांडों में जो एक सेंटर पॉइंट है ठाकुर जी है और बड़ा बड़ा शास्त्रोकारों ने बताया कि तमाम ब्रह्मांडों को लेकर तमाम जीवों को लेकर जीवो अनंत जीव राशि को लेकर मानो कि ठाकुर जी रास रचा रहे लगता है कि ठाकुर जी रास कर रहे साफ जीवों का साथ अनंत जीव कोई मरे कोई जन्म लेता है कोई मरता है तो ऐसा तो मरण नहीं है जीव का जिंदगी तो जीवात्मा मौत बोल के तो कुछ है ही नहीं ऐसे तो बोलने का बात है मौत का मान है अत्याधिक विस्तृति तुम्हारा ये जवान जन्म का कोई स्मृति नहीं रह जाएगा विस्तृति हो जाएगा सर छोड़ दो मौत मतलब मौत कुछ नहीं है जब भजन करते करते सिद्ध हो जाओ तो आप देखोगे मौत बोल के कुछ है ही नहीं एक एक बड़ा बड़ा महात्मा हंसते हंसते शरीर को छोड़ा पालम पुजार केशव को से मारा ऐ देखो तिथि क्या है पूर्णिमा कब लग रहा है ऐसा करके छोड़ा शरीर मेरा गुरुजी छोड़ा बामन गुशी महाराज भी ऐसा है सही ऐसा तो हंसते हंसते शरीर छोड़ता है वैष्णव लोग कि उसको शरीर छोड़ना क्या है कुछ नहीं आर ये जो इसी का बारे में भागवत महापुराण शुरू जब शुरू हुए भागवत जी महापुराण का जो प्रवोचन शुरू हुआ तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने एक बात बताया राजन खूब सावधान हो जाना हर वक्त चिंता करते रहना देट यू आर गोइंग टू ड्राई हर वक्त चिंता करो तम तू मरीश्य अचिंत ध्यान से सुनना बात को वो रा काम का है जिंदगी में कभी भी पागल अभी आपका जिंदगी कुछ भी गलती नहीं हो सकता जब ये आगे ये सिद्धांत तो हृदय में आ जाए तो कभी गलती नहीं कर सकोगे गुरु वैष्णव का आश्रय ले लोगे बस जिंदगी धक्का धक्काधक चले तो त्व तो मरिशे है तो राजन तुम मर जाओगे इस विषय में चिंता करो हर भगत चिंता करो अभी मर जाओगे अभी मर जाओगे अभी मर जाओगे अभी मर जाओ� चिंता करो क्यों भले अगर ये चिंता आपका हृदय में बने रहता है आपका हृदय में हम मर जाएं ये विचार एकदम हर वगत रहता है तो कभी भी कोई घटिया काम पाप नहीं कर सकोगे उचित नहीं सारा वगैरह डरोगे हम तो मर जाएंगे क्या करें सब फालतू काम कुत्सित जो है डांति काम हम क्यों करें छी छी छी ऐसा आएगा तो जब अब ये बताया तुम मर जाओगे राजन हर वक्त चिंता करो तो राजन परीक्षित महाराज हर वगत चिंता करते रहे मर जाएंगे जब मर जाएंगे तो मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए अमृतमय कथा को गोहन कर ये अमृत जब ग्रोहन करोगे तो आपका जिंदगी भी सक्सेसफुल हो मौत बोल के कुछ नहीं रहेगा ये भागवत जो अमृत है वो अगर आपका हृदय में रह जाए इसका अमृत तो मौत बोल के कोई चीज आपका जिंदगी में है नहीं <coughs> जैसे परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज क्या हुआ सर्व सिद्धि हो गए परीक्षित महाराज अंतिम में बोल रहे हैं एक कहा साफ है कख्खक है हमको बहुत दंश दंशन का खूब दंशन करे आप दक्षतु अलम में गाय तो कृष्ण गा का था खूब कृष्ण कीर्तन हड़ी का होते रहे और साफ कहां है कहां है कहा है तख्खक कहा है, कहा है आए मेरे को दंशन करे आप कोई डर नहीं ऐसा है ना अजब पूरा भागवत कथा बोलने का बाद प्रवचन होने का यह बादी शिष्य परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि राजन वो तो सुखदेव गोस्वा जा रहे हैं एक जगह तो रहने वाला नहीं परवंश्रेष्ठ है हो गया तो चलो रहना नहीं किसी मतलब नहीं किसी का सा अब जाते समय राज अपना शिष्य परीक्षित महाराज को बोल के गया राजन एक बात ध्यान से सुनना हरि कथा का बात पूरा प्रवचन का बाद भागवत कथा का बाद अठारह श्लोक का बाद जाते समय बोलते गया राजन एक बात ध्यान रखना क्या क्या बात भूलोगे नहीं तो ये बात ध्यान रखना क्या तम तू मरीश्य पशु बुद्धि इमाम जो ही तुम जो मर जाओगे ये पशु बुद्धि है ये छोड़ दो हाँ हैरान की बात है जब कथा शुरू किया था तो बोला तुम मर जाओगे ये सोचो हर बगा चिंता करना तुम मर जाओगे और जाने का टाइम में बोल रहा है कि तो ये बात को ध्यान रखना तो हम तू मरीश्य पशु बुद्धि इमाम जही ये पशु बुद्धि है ये पशु बुद्धि है इसको छोड़ना राजन बोले महाराज बरा हैरान की बात है कैसे है उल्टा बोल दिया बोले उल्टा नहीं बोला तुम उल्टा हो तुम्हारा विचार उल्टा है सुखदेव गोस्वामी कभी गलत नहीं कर सकता जब तक भागवत कथा किसी का कानों में नहीं गया तब तक हम मर जाएंगे मर जाएंगे विचार करो तब तो भागवत कथा का, का। अमृत जैसे गोकौ जी भागवत कथा बोला तो इतना हजार आदमी उपस्थित है लेकिन किसका कानों में गया जिसका जरूरी ही है इकोनॉमिक्स में एक बात है इफ डिमेंड इज देर देन सप्लाई कैन बी मैट डिमेंड नहीं है तुम्हारा जिंदगी यहां कोई डिमांड नहीं हमको तो डिमांड ही नहीं देखता हम दुखी हो जाता डिमांड नहीं है तो हम चला जाता क्योंकि रहता नहीं उस जगह छोड़ देता या जो कुछ भी बोले हम डिमांड देखते चाहते किसका अंदर डिमांड है ठाकुर जी के पास जाए भजन करे हैं, ये देखना चाहता तो ये जो है डिमांड नहीं है तो मिलेगा भी नहीं हमारा अंदर में चाहत नहीं है तो मिलेगा कैसे हमारा अंदर में प्रभुपात बोले जो चाहे वो पाए जो चाहता है वो पाता है भक्ति में ठाकुर इसका उत्तर दिया अपना पूरा जिंदगी में भक्ति में ठाकुर जितना उपदेश दिया उसका पूरा एक संचय करके व्यवस्था हुआ उसमें कई किस्म का उत्तर है भक्ति में ठाकुर जो बोले जो चाहता है वो पाता है वो ये तुम्हारा चाहत नहीं तो मिलेगा नहीं करते रहो कुछ तो उधर जो है ये जो विचार है जो कथा अपराखित जगत का जो कथा देखो धुंधुकारी का इतना कष्ट पेट जड़ी मिला था ना इतना कष्ट इतना कष्ट रहा नहीं गया उसको तो मारा था ना प्रतात्मा को जैसे मौत होता है ना वो कष्ट हर भगत होता है हर बगत उसका कष्ट होता है इसलिए उसको मालूम है जे हमारा गोकर्ण जी जो व्यवस्था किया वो कथा को हम सुनेंगे और मुक्त हो जाए जरूर सुनेंगे इतना हजार श्रोताओं का अंदर एक एकमात्र तो धुंधु का योप्रेता सुना था तो उसका मंगल हो गया है ना हजार आदमी रहे किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करे मुर्दा हुआ मरा हुआ आदमी शास्त्रों में बोला मरा हुआ पोपा दस बोला प्राणाशार सेहत तो उपचार प्राण ही नहीं है मुर्दा सब मरा हुआ है डेड बॉडी डेड बॉडी सब चाहे कुछ भी गुस्सा हो जाए डेड बॉडी सब किसका अंदर में कंसियसनेस का कोई मिनिमम डिग्री आई वॉन्ट टू सी हम मिनिमम डिग्री को देखना चाहते हैं कंसियसनेस का कम से कम इ लेवल उसके बाद जो हो कंसियसनेस नीचे जा रहा अपराध करते करते नीचे पूरा सब जीरो लेवल नेगेटिव पॉइंट तो कैसे होगा कोई व्यक्ति अगर जानना चाहे कि महाराज हम वो जगह को जाएंगे कोई आदमी बोला देखो इधर से बीस किलोमीटर है इधर से उत्तर दिशा को 20 किलोमीटर है 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर वो चला गया 20 किलोमीटर जाके वो गांव नहीं मिला तो किसी आदमी को बोला महाराज वो गांव का बोले तो आपको तो उल्टा बताया आपको तो पूरा उल्टा बताया उत्तर दिशा तो नहीं है दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा आप कहां से आये हो बोले वहां से आया बीस किलोमीटर चल के बोले फिर पहले आगे उद, पहले उधर चले जाओ पहले जहां से स्टार्टिंग किया था उस स्टार्टिंग पॉइंट में पहले चले जाओ हरी राम राम बीस किलोमीटर जाना बीस 40 किलोमीटर तो फिर ऐसे ही हो गया समझा मेरा बात आपका पनिशमेंट इधर ही हो गया क्योंकि गलत रास्ता में गया गलत रास्ता में गया तो उसका लिए 20 किलोमीटर 20 चालीस किलोमीटर पनिशमेंट आपका है फिर अभी कुछ नहीं हुआ बोले हम तो चालीस किलोमीटर चालीस किलोमीटर चला हमारा क्या है किलोमीटर तो यह तुम्हारा पनिशमेंट है हमारा क्या आता जाता है तुम न्यूट्रल पॉइंट में पहले आओ अब न्यूट्रल पॉइंट से अब जाओ 20 किलोमीटर दक्षिण आया बात आई बात समझ में तुम्हारा जिंदगी में ऐसा हालत है उल्टा रास्ता भी चल रहे हो निगेटिव और नेगेटिव जगह से फिर न्यूट्रल जीरो पॉइंट पे आओ उधर से पॉजिटिव पॉइंट जाओगे फिर और नेगेटिव हो रहे हैं तो कैसे क्या होगा कुछ नहीं होने वाला तो ये जो है जो अनंत जीव राशियों को लेकर मानो की ठाकुर जी एक रास रचा रहे सारे जीव अनंत ब्रह्मांड में सबको लेकर ठाकुर जी एक राज कोई दुख की बात नहीं समझो तो कोई दुख की बात नहीं आनंद और यहां बताए जवान हम यथा भाव यद्रूप गुण कर्म कहा तथे तो व तत्व तो विज्ञान मस्तुते स्तुते मदनो ग्रहा ठाकुर जी ने बताए हमारा रूप कैसा है हमारा गुण कैसा है हमारा भाव कैसा है हमारा गुण कर्म हमारा लीलाए कैसे हैं ये सब विषय में तुम्हारा तो हृदय में तत्व तो ज्ञान प्रकटित हो जाए तुम्हारा हृदय में तत्व तो तो तो ज्ञान प्रकोटित हो जाए ये मेरा मदनुग्रहा अनुग्रह मतलब क्या अनुग्रह अनुग्रह का मतलब क्या अनुग्रह का मतलब करुणा कृपा यही तो अनुग्रह है अनुग्रह मैंने कृपा करुणा कर दिया हम दे देते चलो तुम्हारा तुम्हारा खुद का बस का बात नहीं है तुम क्या करोगे अकल कुछ नहीं होगा तो हम तथी वो इस सब विषय में तत्व ज्ञान अस्तुते तुम्हारा हृदय में ज्ञान प्रकटित हो जाए ते मद अनुग्रह हमारा अनुग्रह से हमारा कृपा के द्वारा इसलिए हमारा गुरुवर्गो ने सिखाया भजन का रास्ता है रोना हर वकत रोना पड़ेगा हमको कीपा करो कीपा करो कुछ नहीं हुआ कीपा करो रोना पड़ेगा दिन भर रघुनाथ दास गुसाई ठाकुर जी का अपना आदमी है रोती मंजूरी राधा रानी का और रघुनाथ दास गुसाई हर वक्त रोते रहते हैं हमको कीपा करो अरे कीपा करो मतलब राधा रानी का अपना आदमी राधा रानी का सहेली रोती रोती मंजूरी रोती रोती मंजूरी कैसा रोती है कैसा रोती है रोती मंजूरी रोती मंजूरी रोते हुए बहुत सारे बात होते नौ तब तब बिना इति विज्ञा देवी नयो नाम तब तब तब, तब, तब चरणान्तिक हे देवी हम मर जाए मर जाए हम मर जाए हैं सुबह सु नौ जीवामी त्वयंग बिना हे देवी तुमको छोड़ के मेरा कोई रास्ता ही है नहीं हम मरने वाला है रघुनाथ दस गोसाई रोते रोते बोले हे देवी रास्ता निकालो हमारा लिए हे देवी बचाओ तभी बोसवी तब ही मैं तुम्हारा ही हूं गारंटी एव तब ही बसवी तब ही नौ जीवामी त्वहंग बिना तुम्हारा तुमको छोड़ के हमारा कोई रास्ता ही नहीं है हम तो मर जाएंगे, तो बचाओ किपा करके आपका चरण में ले लो कृपा करके ये जब सिद्ध महात्मा जब ठाकुर जी का निजी जन है एक तो गौरंग महापु का निजी जन गौरी भजन में डबल लाभ है एक है गौरलीला में तुम्हारा एक शरीर रहेगा जब सिद्ध हो जाओगे ना सिद्ध कब सिद्ध कब होता है एक है प्रकृति का गुण को जय कर लो ये है प्राइमरी सिद्धि प्रकृति का प्रकृति का ऊपर जय हो गया प्रकृति का कोई प्रभाव तुम्हारा पर कोई कष्ट नहीं दे रहा यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड इंफ्लुएंस्ड बाई थ्री मोड्स ऑफ नेचर प्रकृति का तीन गुणों का कोई प्रभाव आपका ऊपर नहीं आ रहा साधु महात्मा का इतना कि पाप का ऊपर हुआ जो कुछ गुस्सा है काम है क्रोध है कुछ नहीं आ रहा प्रकृति कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं कर पाता ये इसका बोलता है मिनिमम ये प्राइमरी सिद्धि इसका माने ये ना तुम सिद्ध महात्मा बन गया प्राइमरी सिद्धि इसका बाद आपका भजन शुरू हो सकता वास्तव भजन अब सुनो प्रकृति जय का बाद वास्तव भजन होता है गुरु भक्ति के द्वारा जब प्रकृति जो हो जाए प्रकृति जो सिद्ध हो जाए तब आपका वास्तव भजन शुरू हो सकता हम अगले दिनों में ये सब चर्चा करें सुंदर इसी का नाम गौरीय दर्शन है बाजार में किसी ही जाएगा ये सब चर्चा नहीं हो पाएगा संभव नहीं वो तो करेगा ही नहीं नेगेटिव पॉइंट है बोलने से आदमी को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा ये सब बोलने से हाँ तो रघुनाथ दास गोसवाई गौरंग लीला में रघुनाथ दस गोसाई वो भी सिद्ध रघुनाथ दास गोसाई के जो स्वरूप है ये भी नित्य स्वरूप है ये गौर लीला में और राधा रानी का वृंदावन लीला में उसका स्वरूप है क्या रतिम हमारा गौरी भजन में ये सुविधा है पहले तो स्वरूप सिद्धि हो जाए स्वरूप सिद्धि का बाद चुपचाप भजन करते रहो सर्व सिद्धि हो गया तो हो गया कमाल करते करते वस्तु सिद्धि जब हो जाए जब शरीर छूट जाए तब तो वस्तु सिद्धि होगा एक नित्य आपका जो स्वरूप है ये प्रकार के आप दोनों लीला में जाओगे अगर भजन सही है तो भजने भजन करने के समय में जो करोगे सिद्धि में वही मिलेगा सब पागल है वो सोचता है कि हम सिद्धि कैसे सिद्धि होगा भोजने साधोने साधी में जहा सिद्धि सिद्धि में क्या मिलता है वही मिलता है सिद्धि में क्या आसमान से आएगा क्या जो साधन करोगे वही सिद्धि में आएगा जो विचार करके आप चलोगे बी केयरफुल अब जब उस समय में आपका शरीर सिद्ध हो जाए मतलब शरीर छूट गया और चिन्हय देहो लेकर अब दो धाम धाम तो एक ही है गोरधाम और वृंदावन धाम एक ही है एक ही है लेकिन फिर भी लीला के लिए दो विशेष स्पेशलिटी है एक है ये दसम स्कंध में हम चर्चा करेंगे अभी करे तो बेकार समय चला जाए एक तो है गौरांग लीला जो है वो तो दीप में ये गोलोक वृंदावन गोलोक वृंदावन ही है अंतकरण में जो राधा गोविंद की लीला उसका जो बाहर में बाहर में गौर लीला है परिशिष्ट इसका बारे में हम दसम स्कंध जब चर्चा शुरू करे तब तो हम बताएंगे तो दो स्वरूप में आपका एक है गौर लीला में गौर गौर गौर सेवा में जाओगे स्वरूप पकड़कर आ दूसरा है राधा रानी का राधा रानी जो वृंदावन धाम है उसमें आपका शरीर चले जाए ये डिपेंड कर गुरु बता देता है गुरु देता है बिना गुरु ये सब तो मिलेगा नहीं सिद्ध महात्मा जो आपको बता देगा धीरे धीरे भजन करते रहो गुरु सपने में आके बताएंगे तेरा स्वरूप ये है तेरा ये सब बताएंगे जो भी है बाजार में सहजिया पद्धति चल रहा है राधा कुंड में यहां वहां पैसा देखे अपना स्वरूप को बिक्री होता है तुम्हारा सब कितना पैसा लगे भले महाराज पचास हजार लगे पचास हजार नहीं पचास हजार तो लगेगा ही स्वरूप बता देगा गुरु जी सब पागल है बदमाश है डाकू है लुटेरा है मक्कार है सब साधु नहीं मक्कार दे आर ऑल चीटिंग यू सब चीटिंग कर रहा है जैसे भजन करोगे उसका मुताबिक आपको सिद्धि मिले वो बाजार का कोई आदमी बिजनेस कर रहा है हमको पचास हजार तो हम सिद्धि हमको स्वरूप बोल देंगे चल रहा है में बिजनेस चल रहा है करने तो हम क्या करें ज्यादा ये उठपटंग देंगे हम चुपचाप बैठ जाएंगे माला लेके जा मर दुनिया मर नहीं जा हम क्या करें कोई मानेगा नहीं तो हम क्या करें तो ये जो हो तथे तो वज्ञान वस्तु थे मदनुग्रह जबान हमारा रूप गुण लीला परिकर जो है सबको में तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा मदनोग्रह हमारा आशीर्वाद रहा किपा रहा और ठाकुर जी ऐसा जो ज्ञान देते रहे तो उस समय पे गोलोक वृंदावन का टोटल पिक्चर जो छवि छवि नहीं छवि बोले तो गलत गलत है वास्तव ब्रह्मा जी को दिखा देखो हमारा धाम देखो है वो धाम को दिखाया ब्रह्मा जी को अब ब्रह्मा जी देखते रह गए अरे रे बाप क्या देख रहा है ब्रह्मा जी का नजर का सामने गोलक वृंदावन गो जो है उसका पूरा धाम का दर्शन दे दिया देखो ये धाम है मेरा ये मेरा स्वरूप है ये देखो ये सब मेरा परिकर है ब्रह्मा जी देखते रह गए पागल का माफी अरे बापरे बाबू क्या देख रहा है आंखें फार फार का देख रहा है ब्रह्मा जी जो देखा है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसी का बारे में ब्रह्म संहिता में बताएगा संगीता क्या है आप अगर बोलोगे ब्रह्म संहिता क्या है ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ब्रह्मा जी जो देखे हैं डायरेक्टली जैसे रिले हो रहा है ना वहां खेला चल रहा है उसका रिले हो रहा है, हा, हा, हो रहा है। जैसे महाभारत का अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो युद्ध चल रहा है कहा कुरुक्षेत्रो का युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में कहा चल रहा है कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में चल रहा है ना लेकिन यहां जो है गवलग ऋषि गवलग ऋषि को तनय संजय यहां हस्तिनापुर में बैठकर उसका रिले कर रहा है क्योंकि बैसदेव जी आशीर्वाद करके गया चलो आशीर्वाद राम मेरा तुम ये अंध राष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में जो जो हो रहा है कैमरा का माफिक अब तो ऊपर से आ, वो होता है ऊपर से होता है ना हमारा वो जो उपग्रह है हुआ उपर जो उपग्रह का अंदर कैमरा का ये है सब ऊपर जाके फोल्डिंग खुल जाता है ऐसा पहले जाता है पूरा कॉम्पैक्ट होके लॉन्चिंग पैड से फिर रॉकेट जाके उसको ग्रेविटेशन एंड एक्सन बाहर ऑर्बिट में फेंक के आता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन में पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए तो बिखर जाए पूरा जो ये है पूरा जो प्रोग्राम पूरा कंसेप्ट इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन उसको जाके वो ऑर्बिट में छोड़ के आता है वो ऑर्बिट में और उसका जो विलोसिटी है बिलासिटी इधर से जाता है ग्रेविटेशनल एंड एक्सीडेशन के फिर उधर जाके उसको स्थिति करके देता है और पृथ्वी जो घूम रही पृथ्वी का जो उसका साथ टैली करके हिसाब करके उसको लगाया कि पृथ्वी ऐसे घूरते रहे इंडिया का ऊपर ही उपग्रह रह जाएगा हर वक्त जहां भी रहे घूमते रहे तो सेटेलाइट भी घूमते रहे और अमेरिका में कोई खेला हो रहा है तो वहां से यहां से क्या हो रहा है इधर से इधर का पिक्चर ले ले इधर से टैली यही तो साइंस है वहां से कैमरा दे उसको उठाया और उसके इधर दे रहा है है ना तो देखो पहले जमाने में हम इस बात को क्यों उठाया बोलो देखो कितना एडवांस था पहले जमाने में राम रावण का युद्ध हो पहले का युद्ध हो उसमें जो तीर चलता था कितना एडवांस था एक एक मंत्रो करके छोड़ दिया जलवान आया वायुवान आया अग्निवान आया अरे और एक बांध जो है एक बांध छोड़ दिया एक बांध छोड़ा एक या हजार हो गया छोड़ा एक बांध मंत्र करके वो एक बांध जाते जाते डबल ट्रिपल ऐसा तो कितना एडवांस था उसका विचार था ना अब तो आदमी बोलता है इतना बुद्धिमान हो गया हम तो बोला पूरा बेकूफ बन गया आदमी न्यूज़पेपर में आज से 20 साल पहले एक न्यूज आया था कि विक्टोरिया मेमोरियल हल्का जो ऊपर जो परी है परी जानते हो एंजल वो पहले जो प्रस्तुत हुआ था वो हवा पे घूम रहा था पहले अब अभी घूम नहीं रहा सारे साइंटिस्ट का आए उसका क्या टेक्नोलॉजी था कोई किसी को पता नहीं पोरी जो है उसका ऊपर घूम रहा अभी कोई कोई किसी का हिम्मत नहीं इतना बड़ा बड़ा मंदिर बना कहा क्रेन था दिखाओ मेरे को कहा मंदिर बना इतना बड़ा बड़ा कौन बनाया था तुम्हारा अभी का जो फुलिस इंजीनियर है वो बना था ऑल फुलिस ठाकुर जी को नहीं मानता कुछ नहीं मानता सब बेकूफ है टेक्नोलॉजी है लेकर मरो टेक्नोलॉजी लेकर तो अब तब का जमाने में कितना एडवांस था है विचार करो मिजाइल अब हो गया हिट हिट मिजाइल इधर से कैलकुलेट करके छोड़े और दूसरे कांटी में उसी जगह को हिट करे मिसाइल बोलता है उसको पहले से था कहा नया है ये तो फिलोसोफी सब वहीं से आया राइट बदर ने प्लेन चलने का जो पंछी उड़ता है आदमी क्यों इसी से तो प्लेन आया ना प्लेन कैसे आया ऐसे तो आया पहले इसलिए हम इसलिए विचार है साइंस एंड फिलोसॉफी गोज टूगेदर साइंस एंड फिलोसॉफी गोज टू एक है हाँ। जो भी है यहां जो है ब्रह्मा जी को ठाकुर जी दिखा रहे देखो मेरा धाम देखो ये मेरा स्वरूप देखो सब दिखा रहे अब ब्रह्मा जी जो अब प्रैक्टिकली जो देखे वो उसका जो अभिज्ञता है अपना एक्सपीरियंस है उसे ब्रह्मो संगीता लिखा जो जो देखे हैं उस बारे में लिखे अब ब्रह्म संगीता का विचार सिवन महापुर साक्षात कृष्ण वस्तु जो ही कृष्ण वही कृष्णा श्री कृष्णा चैतन्य हा कृष्णा चैतन्य महाप्रभु इसको अप्रूव किया दक्षिण भारत से लेके भक्तों लोग बोले ये रख लो बड़ा काम का ग्रंथ है बोला ना ब्रह्म संहिता और कर्णामित्र। दोनों ग्रंथों लेके आया भक्त समाज में छा गया भक्त समाज में ब्रह्म संहिता और कृष्ण करुणाम का जो विचार है वो चारों छा गया महाप्रभु का कृपा है बोला बड़ा काम का ग्रंथ है कृष्ण का तत्व के बारे में जानना चाहते देखो सहसम कमलम गुलाक्षम महत्पदम तत्कर्णिकारंभ तत्ंतांश संभ सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं अरे एक बड़ा सा पद्य है हाँ उसका ऊपर कर्णिका पद फूल का अंदर में जो कर्णिका है ना बीच का उसमें गोलोकधाम है आ, कितना सुंदर हरी पापे सब देखा तो ठाकुर जी ब्रह्मा जी अभी ब्रह्मा जी को ठाकुर जी कह रहे कि जवान हम यथा भावो यद रूप गुरु में कर्म कह तथी वह विज्ञान मुस्तुते मदनोग्रह हमारा ये सब विषय में अपराखित प्राखित अपराखित विषय में तुम्हारा पूरा ज्ञान हो जाए ठीक है उसके बाद ये जो चतुश्लोकी भागवत अब शुरू हो रहा है अभी जो पहले एक तो है हम दे रहे हैं ज्ञान दे रहे उसका बाद असली जो चतुर्श्लोकी सोरे चार श्लोक अहो अहो मेवाग्रे अहोम वासमेवाग्रे नान्यजत परम पश्चात हम जदि यदि त्योवशिषो अहम भले अहमे अहोम नान्यज्जत परम सत और असत ये जो बुद्धि है आपका ये कोई भी वस्तु पहले नहीं था सत असत है बोलिए कुछ चीज नहीं था केवल हम हम ही था पश्चात हम और सृष्टि का जब बिल्कुल नाश हो जाए तब तो भी हम रेसिड्यू हम रह जाए शेष शेष हम ही रह जाए सृष्टि का आदि में एकमात्र तो हम ही था सारे सृष्टि प्रपंच रचना हुआ अभी चल रहा है पूरा सृष्टि जब विनाश हो जाए उसका बाद ही हम ही एकमात्र शेष रह जाए कोई अवशेष नहीं इसका बारे में श्लोक बताया था ना ब्रह्म संगीत जिको काल मथावल्बो जीवं तिलोम जगदण्डनाथा विष्णुर महान इो यशो कला विशेष गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामी ये सब श्लोक है ब्रह्म अभी भी बुद्धीनारायण में जाओगे पहाड़ी चट्टी हिमालय पे सुबह का चार बजे इसको चला देता है सुबह चार बजे आरती का पहले चार बजे से अंधेरा में चलता है वो जोर से ब्रह्म संगीता ये जो है पूरा हाँ, ब्राह्मणों का स्तुति सुन सुनोगे तो एकदम अगर कंसियसनेस है नहीं है तो मरो क्या है हमारा एक हमारा गुरु भर को वो मजाक के साथ बोलता है भैंसों का सामने भेड़ी पीटना क्या फायदा भोसों का सामने जितने भेड़ी पीटे भैंस तो आते रहे क्या होगा भोस तो भैंस ही है अगर कंसियसनेस है तो चिंता करते रहेगा महाराज क्या हो रहा है थी? क्या बोल रहा है सुंदर विचार आएगा हिमालय का चट्टी नर नारायण पहाड़ नरो मनोपहाड़ नारायण पार बुद्धि बुद्धिकाय बुद्धीनारायण अलोकानंद का धारा आ रहा है बड़ा पहाड़ से एकदम यह अनुभव है वहां एक विशेष है कोई भी साधारण आदमी जाए जिसका अंदर में कोई भी साधारण आदमी जाए जिसका अंदर में काम है काम छूटा नहीं लेकिन बुद्धि काशन में जाए तो हॉट स्प्रिंग वह जो जो गर्म तप्तव तो पानी है उसमें उसका काम नहीं दिखा दिखाते बड़ा आश्चर्य जगह हमने देख के हैरान हो गया हमारा क्या बात है ऑर्डनरी कोई आदमी वहां जाके वहां ज्यादा बदमाशी नहीं कर सकता उसी में पानी में माइया लोग भी न रही है वो भी ना कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं होता हमारा दिल में तो ये अलग कौन दूसरा आदमी अगर दूसरा सोचे तो अलग बात है तो जवान हम इधर बताया अहो मे वो अहो में पहले हम था और कुछ नहीं था आप पश्चात हम जरे तच जो अवशिषो थे सोस में हम बाद में भी हम ही रह जाएंगे अब कुछ नहीं रहेगा और इसका बात विचार आ रहा है कि रीति अर्थम जब प्रतीय न प्रतीय स्वात्म आत्मा तम जो रीति अर्थम ये श्लोक का बहुत सुंदर चर्चा होना होनी चाहिए रीतिय अर्थम जत प्रतीय जो सच्चा बोलके प्रतीत होता है तुम्हारा सामने तुम्हारा जिंदगी में लगता सारे सच्चा है ये सब चीज रीते अर्थम जत प्रतीय तो प्रतीय हो रहा है रीति अर्थम जत प्रती हैं, नौ आत्मानी आत्मनी मतलब जो चीज आपका सामने प्रत्योमान हो रहा है आप सच्चा मान के चल रहे हो लेकिन आत्म वस्तु जो है आत्म वस्तु अंतर आत्मा उसमें उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए समझा मेरा बात जैसे बाहर में आप, आप, आपको दुख मिला बाहर ही क्योंकि आप माया का अंदर हो कि आपका तत्वज्ञान स्फूर्ति हो जाए तो आपका अंदर में जो दुख पहुंचता है दुख और पहुंचेगा मेरा बात समझा मेरा बात नहीं समझा बाहर दुनिया में जो कष्ट है और सुख है जो कुछ भी है सुख और दुख उसका रिफ्लेक्शन जो है आत्मवस्तु जो है अंदर में उसका अंदर उसका ऊपर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो आत्मवस्तु है शुद्ध दुनिया का कोई भी चीज का कोई रिफ्लेक्शन इसका अंदर नहीं पड़ना चाहिए लेकिन पड़ रहा है क्यों क्योंकि जीव माया के द्वारा कवर्ड है माया के कहता आवृत है माया के द्वारा आवृत होने के द्वारा उसका स्वरूप का विभ्रम हुआ स्वरूप का भ्रम हुआ विभ्रम मतलब विशेष भ्रम भ्रम तो मामूली बात है विशेष भ्रम हुआ तो ये कोई मर गया हमारा कुछ गया कुछ अनिष्ट हुआ तो रोना शुरू कर दे, हमारा गया बोल के क्यों वो उसको तत्वज्ञान नहीं है विवेक का सम्म जागृति नहीं हुआ इसीलिए ऐसा हो रहा है अगर तत्वज्ञान संपूर्ण जागृत हो जाए तत्व में सुप्रतिष्ठित हो जाओ तब देखोगे दुनिया में कुछ भी हो रहा है हमारा कुछ लेना देना है नहीं जमया मेरा बात कोई मर जाए कुछ भी हो जाए व्हाट इट कंसर्न टू मी हमारा क्या है? हमारा क्या है क्या आता जाता है कुछ भी करो हमको अपमान कर लो हमको सम्मान करो हमको कुछ भी करो बाहरी दृष्टि में हमारा आत्मा का ऊपर को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि आत्मतत्व तो वस्तु में जो प्रतिष्ठित है उसको तुम यू कैन नॉट मेक फुल ऑफ हिम उसको बोका बनाना संभव नहीं यही नियम है तो जो है रीति अर्थम जत प्रती तो न प्रतीय आत्मा नहीं तत्वाद आत्मा नोम यथावाओ क्वेश्चन इज दैट प्रश्न ये है तो आप बोल रहे हैं कि माया का दारा मोहित होकर जीव गलत रास्ता पे जा रहा है वो प्रपंचों का जितना सारे रिलेशन है जिसका साथ आपका रिलेशन बन के बैठा हुआ है बनाया ना ये मेरा पिता ये मेरा माँ ये मेरा स्वामी ये मेरा भाई ये मेरा पुत्र ये तो संबंध बनाए अब सारे के सारे झूठा है महाराज हम अगर बोलने जाए तो बोले हम कथा नहीं सुनेंगे तो विचार को सुनो पहले आप बोलोगे माया क्या चीज है आप जो बार बार बोल रहे हैं माया का द्वारा माया का द्वारा प्रभावित होकर माया का द्वारा प्रभावित होकर आपका हृदय में एक पर्दा गिर दिया पर्दा गिर दिया और ठाकुर जी को कवर कर दिया पर्दा गिरा दिया जैसे थिएटर हो रहा है जब सीन चेंज होगा तो पर्दा हो गया अंदर में सब चेंज हो गया सिनारी उसके बाद पर्दा खोल दिया आप देखो अब ऐसा एक पर्दा आपका आंखों के सामने डाला गया इट्स जस्ट लाइक द स्क्रीन और पर्दा जब माया का हटाया जाए जब गुरु वैष्णव आपको परफेक्ट कृपा वास्तव कृपा कर दे माया का पर्दा हटा दे जैसे अभी ब्रह्मा जी को ठाकुर जी बोला ए देखो जवान हम यथा बाबा यद रूप गुण कर्म कहा तथा विज्ञान हम उस देखो पर्दा हटा दिया अब देखना शुरू कर दिया जब तक पर्दा रहे तो देखोगे कैसे इस पर्दा का नाम है माया ये बैरियर है आपको सच्चा वस्तु का साथ आपका कंटैक्ट करने नहीं देगा आपका साथ जो कंटैक्ट होनी चाहिए ये कंटैक्ट हो नहीं पा रहा है इसका कारण एक मात्र है बैरियर ये माया। इसका बारे में कुछ दिन पहले भी हम बताया था एक शीशे का डब्बा में आप पद्म मधु पद्म मधु को रख दो उसका जो खुशबू है चारों ओर फैलेगा तो देखोगे मधुमक्खी भाग्य है और वो जो डब्बा है उसका जो घूमना शुरू कर दिया क्योंकि उसका स्मेल है बड़ा सुंदर लेकिन वो शीशे के ऊपर बैठ के ऐसा ऐसा खाने के लिए इच्छा हो उस लेने के लिए लेकिन वो मधु का साथ वो जो सैत है पद्म मधु इसका साथ उसका कंटेक्ट नहीं हो पा रहा है क्यों ग्लास इज द बैरियर शीशा है सिलिकॉन डाइक्साइड का एक बैरियर है शीशा है इसलिए आपका वो मधुमक्खी का साथ वो तो ऐसा ऐसा कर रहा है लेकिन उसका साथ टाच नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें बैरियर। है बस ये दो एक उदाहरण हम दे दिया बुद्धि है तो हमारा वृंदावन में कथा चलता है ऐसा वृंदावन <coughs> में ऐसा संत समाज में कथा चलता है समझदार आदमी के लिए इशारा काफी है समझदार आदमी के लिए इशारा काफी है और बुद्ध आदमी के लिए कुछ नहीं अब सोच लो माया क्या है माया का थोड़ा व्याख्या हम कर दिया फिर भी अगर बोलो एक डेफिनेशन दे दो महाराज वो तो उदाहरण दिया तो ऐसा कोई शब्दों के द्वारा उसका डेफिनेशन दे दो कि हम हृदय में विचार करें बाद में बैठ के तो उसका डेफिनेशन क्या है कुछ शब्दों के द्वारा तो व्याख्या करो ये तो उदाहरण दे दिया ऐसा है ऐसा है तो इसका उदाहरण उसका जो व्याख्या है भक्ति मन ठाकुर जी ने सुंदर बताया वक्तिमा ठाकुर बताया कि माया किसको बोला जाता है एक तो हम बोला सिर्फ माया बोले तो जोग माया समझोगे और महामाया बोले तो ये जगत का जो माया जिसके द्वारा आप मोहित होके चल रहे हम लड़की है वो लड़का है ये बूढ़ा है बच्चा है ये हमारा नहीं, हमारा नहीं हमारा है हमारा लड़का नहीं है हमारा लड़का ये सब वो आपन पर जो भेद बुद्धि ये माया देवी ने आपका अंदर में करा दिया आ इसी को लेके पूरा जिंदगी चलो सिर्फ ये जिंदगी नहीं दूसरा जिंदगी में तुम्हारा ये प्रभाव रहेगा कि कि तुम गुरु वैष्णव के पास गया नहीं आश्रय लिया नहीं आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरया कारण जब आश्रय जो सेल्टर लेना ये अगर हंड्रेड परसेंट परफेक्ट हो जाए तो जिमारा जिंदगी में कोई बात शेष नहीं रह जाएगा पूरा पूर्ति हो जाए लेकिन वो जो सेल्टर लेना आश्रय लेना सबसे बड़ा इसमें ही उसमें ही मिलावट है वही आश्रय लेने वाला आश्रय लेने वाला जो बात है इसी में ही आपका मिलावट है गलती है इसलिए कुछ हो नहीं बा तत्व तो ज्ञान नहीं हो रहा है कुछ अनुभव नहीं हो रहा है समझा मेरा बात आश्रय में गलती हो गया परफेक्ट आश्रय लेना चाहिए जो एक उदाहरण हम देते हैं कि बंगाल में अक्सर मिदनापुर में वही जगह ऐसा होता है कभी कभी बल कैसा भले बरसा वो सोया हुआ है माताजी बच्चा सब सोया हुआ घर में अचानक जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी उसका जो बैरेज है टूट गया एकदम इतना बारिश इतना पानी हुआ वो ब्रिज वो जो ये जो है जो डैम जो है डैम टूट गया समाम पानी आना शुरू कर दिया और बच्चा सोया हुआ है मां सोया हुआ सारे पानी के दर जा रहा है गरीब बच्चा जा रहा है पानी से मां जा रहा है कौन किसको रखा करे ये हम उदाहरण दिया कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो देखा है वो जानता है ये फ्लाट जो आता है ना ये उसका जो करंट है उसमें सब कौन किसको रखा करे स्वामी जा रहा है आप बीबी जा रहा है उसका बच्चा जा रहा है कौन किसको चिल्ला चिल्ला कर हाहाकार सब फ्लाड़ आया और जा रहा है पानी से एकदम सब मर गया और किसी आदमी को अगर ऐसा सौभाग्य हुआ कि पानी का जो कारंट है उसमें जा रहा जाते जाते अचानक हुआ क्या एक बटभिक्ष का एक जो ये शिकर है वो लटक रहा था उसको पकड़ लिया ऐसा करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो हम बता रहे ट्राई टू फील इट हृदय में इसका अनुभव करो तो कुछ दिखेगा वो तुरंत उसका अचानक बुद्धि आया इसको पकड़ लिया बस पकड़ लिया तो कारण जा रहा है वो उसको ऊपर में आया और के बोला ठाकुर जी हमारा जान बच गया अभी ऐसा करके पकड़ा कि वो ज, जान जाए तो उसको छोड़ेंगे ये जो हम उदाहरण दिया करीब करीब जायटीज ऑलमोस्ट जा रहा है लेकिन यह भी एग्जैक्ट उदाहरण नहीं हुआ ये भी हमने बोला ऑलमोस्ट हम ऐसा बोला है ऑलमोस्ट एक उदाहरण करीब करीब जा पाएगा नॉट हंड्रेड परसेंट परफेक्ट जो लोग सदगुरु वैष्णवों के सामने रो रो के आश्रय लेता है उसका क्या हालत है दैट यू कैन नॉट फील उसका अनुभव तुम्हारे हृदय में आ, आ, आया नहीं और ठाकुर जी का पाता आ सकता है अब सोचो मरने का साइन में जब आदमी सहारा लेता है एक है अंग्रेजी में एक बात है सुंदर ड्राउनिंग मैन कैचेस एट है ना मरने वाला आदमी एक एक खड़ है उसको भी पकड़ के जीना चाहता है तुम्हारा जिंदगी में अगर ऐसा हालत हो जाए तो ये समझ लो तुम्हारा आश्रय लेना पक्का हुआ नहीं तो बेकार आश्रय लो आश्रय अगर परफेक्ट हो गया किश्नों का हिम्मत नहीं है तुमको इस जगत में फेंक के रखे कृष्ण तुमको लेके ही जाएगा नहीं तो गारंटी दिया है आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे और सब मर्याकार जिसका जिंदगी में आश्रय परफेक्ट हुआ हंड्रेड परसेंट किसी का बाप का हिम्मत नहीं उसको रोके वो जाएगा ही ठाकुर जी, पास। जी, पास हो जाएगा। उसको जी के पास ठाकुर जी लेके जाएगा जैसे ब्रह्मा जी का जो शरणागति अभी देखे हो अभी जो उदाहरण चल रहा है इधर चतुर्थ की भाग ये भी तो एक्सलेंट उदाहरण ब्रह्मा जी शरण में आए बोले कैसे जब तक ब्रह्मा जी अपना पावर का ऊपर डिपेंड किया तब तक तो ठाकुर जी कि पास नहीं किया।, किया जब तक ब्रह्मा जी अपना क्षमता पावर का ऊपर डिपेंड किया कि हम देख लेंगे मैं कौन हूं तब तक तो नहीं हुआ नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया कुछ नहीं हुआ अब ब्रज लीला आप सुनोगे ब्रज लीला वृंदावन का लीला वहां भी ब्रह्मा जी ठाकुर जी को परीक्षा लेने आए ये क्या नंदो का छोड़ा है ये नंदो का छोड़ा है क्या नंदो का छोड़ा है तो क्यों झूठन क्यों खा रहा है सुप्रीम लॉर्ड शाक्षात साक्षातरा गिरे झूठा खा रहा है झूठन खा रहा है तो शायद वो नहीं तो अच्छा है, है, तो अच्छा ठीक है परीक्षा ले ले परीक्षा लिया था इसका प्रसंग आएगा तो के अंदर में बाद में रो रो कर ब्रह्मा जी गिर पड़ा ठाकुर जी मेरे को मेरा खड़ा करो हमको क्षमा करो आप जो हुआ तो हुआ हम कान पकड़ते आप कभी नहीं करेंगे ज्ञानी प्रयास मुदबा नीवंत सन्मुख रीतम भवदीय तनुवांग भी ये जो श्लोक बताया जो तो दस में आएगा ब्रह्मा रोते रोते बताया हमारा हिम हम जो हम जो साहस किया इसको क्षमा करो जैसा बच्चा है जैसा बच्चा मैया का कोक में है अभी जन्म नहीं हुआ जन्म नहीं हुई अभी और बच्चा कोख में है कोख में बच्चा ऐसा ऐसा करता है कभी कभी मैया का बड़ा दुख होता है तो मैया को भी गाली देता है क्यों मर रहा है बोलता है। बच्चा है अंदर में पेट का अंदर में है अभी जन्म नहीं हुई, तो ऐसा उदाहरण ब्रह्मा जी दिया ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी हम तो बच्चा है गर्भगत तो जो मैया गर्भगत तो अवस्था में मैया तो बच्चा जो हाथ पैर का संचालन करे पैर तो लग जाता मैया तो मैया तो दोष नहीं लेती लेती है क्षमा तो कर देते हैं ऐसा आप मेरे को क्षमा करो हमने अपराध कर दिया हम हमको क्षमा करो बच्चा जैसा ब्रह्मा जी बोला गहनी प्रयास हम अब हमारा बुद्धि लगाने का कोशिश नहीं करें हम हमारा चारों आपका तो एक ब्रेन है एक माथा ब्रह्मा का चार ब्रेन है चारों इकट्ठा था करके ठाकुर जी का तत्व का कोई अनुसंधान नहीं मिला आपका तो एक ब्रेन एक है वो भी छोटा ब्रेन है ब्रह्मा का चार माथा है चार माथा का चार माथा का कितना बुद्धि होता है वो भी ब्रह्मा जी है वो उसको भी बाजी लगाकर बाजी चैलेंज लगाकर कुछ नहीं कर पाए उसके बाद बोला हमारा आप कभी नहीं बोलेंगे हमारा ज्ञान को आ, यूज करके आ, तुम्हारा तत्वों के बारे में जानने का कोशिश कभी नहीं करें, यही तो है तो अभी विचार आता है माया का डेफिनेशन दे दो हम सुनना चाहता है माया का डेफिनेशन सुने उसके बाद थोड़ा व्याख्या सुने और ईश्वर का न प्रति तो बोलने तो से होगा नहीं पूरा वेदांतों का सारी टुक थोड़ा थोड़ा बहुत क्योंकि ज्यादा बोलने का टाइम भी नहीं है तो भक्ति ठाकुर जी ने बताया कि माया का डेफिनेशन सुन लो माया का डेफिनेशन सुन लो माया का डेफिनेशन क्या है तो भक्त ठाकुर जी ने बताया ध्यान से सुनना भक्त ठाकुर जी ने बताया भगवान का स्वरूप शक्ति वास्तव शक्ति एक शब्द है भगवान का स्वरूप शक्ति है वास्तव शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है लेकिन वास्तव में नहीं है हैं? वही है माया शक्ति अब क्या समझा बांग्ला में कोई एम ए किया होगा संस्कृत में कोई तो किया होगा इधर है तो बताओ इसका माने माने क्या समझा भगवान का स्वरूप शक्ति शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है लेकिन स्वरूप शक्ति नहीं रहने से जो शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस है ने उसका नाम माया शक्ति दोबारा बोला फिर थर्ड टाइम बता रहे तीन बार अब तीन बार हम बता रहे अब याद करके बोलो मेरे को माने बोलो इसका मीनिंग क्या हुआ है? बोले भगवान का स्वरूप शक्ति ही है वास्तव शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है और जे स्वरूप शक्ति नहीं रहने से इस शक्ति का कोई एक्सिस्टेंस नहीं रहता उसका नाम माया शक्ति अब बताओ तीन बार बताए उसका माने कुछ की समझ में आया आया किसी का नहीं आया क्यों नहीं आया बांग्ला है सिंपल बंगाली अ हिंदी है बांग्ला में बताए भगवान स्वरूप शक्ति शक्ति भगवान स्वरूप शक्ति बाहर जो शक्ति आचे बोले मने स्वरूप शक्ति ना थकले जे शक्ति अस्तित्व थके ना तार नाम लो, माया शक्ति बंगला में बताए दोनों बताए आप बताओ इसका माने क्या बोले मा समझ में आया नहीं धीरे से शांत हो जाओ विषय छोड़ के तब समझ में आएगा वेरी सिंपल इसका माने पहला बात तो ये है भगवान का स्वरूप शक्ति शक्ति वास्तव इसका माने क्या है पहले ही बताया हुआ भगवान बोले हमारा जोग माया शक्ति वही तो हमारा शक्ति भगवान का जो शोक्ति जोगमाया वो तो नित्य धाम में है वही तो वास्तव शक्ति उसका जो रिफ्लेक्शन इस जगत में माना ये है छाया शक्ति उसका नाम है दुर्गा जिसका पूजा करते हो बोझ धूमधाम करके दुर्गा देवी का आप दुर्गा देवी का पूजा करें वो लोग जानता नहीं बोले महाराज चांदा देना पड़ेगा हम चाँदा किसको दे हमारा सामने कोई आता नहीं किसी मठ मंदिर में किस जगह महाराज चांदा मांगने आता है हम हमारा साथ बात हो जाए तो चुप हो जाए बोले चांदा मांगना है पहले बोलो दुर्गा तो, तो बोलो दुर्गा कौन है बोले महारा उतना नहीं जानते तो पहले बताओ क्यों दुर्गा दुर्गा पूजा करोगे क्या फायदा है आपका कोई व्यक्ति करे वो पागल है तो वो बोलेगा हम पागल है, है कोई बुद्धिमान आदमी कुछ भी करे उसका पीछे तो कोई रहता है टारगेट तो आपका दुर्गा पूजा के बीच में क्या टारगेट है बताओ उसका मकसद क्या है वो बता नहीं पाता हम बोला देखो अगर आपको सही ढंग से पता चलता दुर्गा पूजा क्या है तो दुर्गा पूजा को फेंक के और भागता बोले क्यों महाराज ऐसा दुर्गा देवी का हाथ में सूल देखा सूल हाँ देखा खूब देखा दुर्गा देवी के हाथ में सूल वो आप लोगों का लिए ही है। तो आप पूजा करोगे अरे महाराज क्या बताया हम ठीक बताया वो जो दुर्गा देवी सूल पकड़ के लिखा है फॉर यू ऑल हमारा लिए नहीं है वो आपका लिए है बोला हमारा लिए है आप लिए नहीं है असुर का लिए बोले वो तो असुर आप तो असुर हो नहीं हो। हम भी विचार तो करके देखे सूर और असुर कौन है असुर कौन है विष्णु भक्त भवे दैव असुरपर जाय आप विष्णु को मानते नहीं हो बोले ये क्या है विष्णु विष्णु पूजा करे अरे गौरंगो का धाम है गौरंग बापू यहाँ तुम दुर्गा पूजा करो करो जो है ब्रह्म संगीता में सुंदर श्लोक है सुंदर दुर्गा तत्व तो के बारे में कौन सुने लेकिन ये जो बात हम बताया है ये दुर्गा देवी जो है वो जोगमाया ये जो कत, ये आप दुर्गा देवी का पूजा करते हो सेम ये चीज हमारा वृंदावन में है कत्यायनी देवी सेम अब जाके देखो असूर है सिंह है सब कुछ एक लेकिन ये कत्यायनी देवी जो है कत्यायनी देवी जोगमाए जिसका बारे में गोपियों ने अर्चन करके हेमंत महीना में अर्चन करके बताया कत्ता महामाई महायोग नदीश्वरी नंद गुप देवी पोतिंग में कुरुते नहा ये जो विचार आएगा भगवान श्री कृष्ण का लीला आएगा तो सुन देखो ये गोपियों ने बैठकर अर्चन की सारे मिलकर किसका कत्ता अंतरंगा शक्ति है ना जोगमाया शुक्ति उसका अर्चन की और बहिरंग शक्ति दुर्गा सृष्टि स्थिति पलय सदन शक्ति रे का छाए वो जस्सो भानी विवर्ते दुर्गा है ना बम संगी का पूरा बोला हुआ है पहले छाए वो जस्सो इसे सैडो अब हम बताए कि महाराज आप इधर खड़ा हुआ हो सनलाइट आया सनलाइट का जो मुंह करके खड़ा हो तो पीछे में आपका सैडो आएगा नहीं कोई भी आदमी हम लाइट है हमारे पीछे देखो साइडो सैडो है ना सैडो है ना इधर ऐसा ही उदाहरण है कि जोगमाया वास्तव जोगमाया जो है वो वास्तव अंतरंगा शक्ति ओरिजिनल शक्ति और जोगमाया है इसीलिए इसका जो सैडो है इस जगत में पड़ा इसका नाम है दुर्गा समझ में आया आपका जो वास्तव जो कतायनी है जुगमाया जुगमाया है, है। इसीलिए उसका सैडो पीछे में आया उसके इस जगत में वो सैडो को आप दुर्गा मन के चल रहे वो दुर्गा छाए वो जस्ो भुवनानी विवर्ती दुर्गा विवर्ती दुर्गा छाए वो छाया जैसा छाया जैसा इस जगत में पड़ा और उसी को आप दुर्गा मन के खूब पूजा कर रहे सूरत राज महाभारत में आते सूरत राजा दुर्गा पूजा किया और कई उदाहरण है सब ये जो है आपका जो विषय है बड़ा सोचने वाला बात है तो भगवान का जो धाम है नित्य धाम है उधर भगवान का नित्य शक्ति जो, जो जोगमाया है वो रहता है और जोगमाया के द्वारा क्या क्या विषय होता है उधर अनंत तो विषय जोगमाया के द्वारा भगवान का कोई भी लेला विदाउट जोगमाया होता नहीं भगवान का रास बोल कुछ भी बोलो भगवान का कोई भी भगवान का जोगमाया का जोग माया को छोड़कर कोई लीला हो नहीं पाता राशली का परंभ भी बह वाला जोग माया समाश्रित हो जोगमाया का आश्रय करके ठाकुर जी अब लीला शुरू की जोग माया रहता और उसका जो सैडो है ये जगत में पड़ा ये प्रपंच जगत जो है इसमें आप सारे जो वस्तु दिखाई पड़ता है आपका आंखों सामने ये इट इज एपर ट्रुथ आपेक्षिक काल इस विषय में हम चर्चा करेंगे ट्रूथ रियल एंड ऐपर इस विषय में पोपाजी एक तो पतला सा किताब लिखा था ट्रूथ रियल एंड ऐपर सच्चा दो किस्म का है इस विषय में काल चर्चा करेंगे तो देखो तो जोगमा उ घर है उसका साइडो ही है तो हम तो यही तो व्याख्या किया भगवान इस भगवान का सर्वशक्ति है शक्ति सर्वशक्ति या वास्तव शक्ति भगवान का सर्वशक्ति का बाहर जो जो शक्ति है बोल के महसूस हो रहा है वास्तव में वो शक्ति नहीं रहने से इसका कोई एक्जिस्टेंस नहीं रह जाता उसका नमाज तो सच्चा है जोगमाया को हटा दो उसका सैडो भी नहीं रहेगा है ना अगर जोगमाया को हम हटा दे तो सैडो किसका परे रहेगा नहीं इसी का तो व्याख्या किया पंगला ने जोगमा नहीं रहे तो सैडो नहीं परे तो जोग माया है, है उसका सैडो इस जगत में पड़ा आप धूमधाम से दुर्गा पूजा कर रहे हो और बुद्धि नहीं आपका दुर्गा पूजा क्या है क्या तत्व है किस कर रहे हो इस कुछ आइडिया नहीं तो ये जो है हब, हम अभी अभी जो है विचार प्रस्तुत करेंगे रित अर्थ हम जत प्रती है तो नव प्रती तो चात्मा तो मतलब ये दुनिया में जो वस्तु दिखाई पड़ता है इसका कोई त्रैकालिक एक्सिस्टेंस नहीं मेरा बात ध्यान से सुनो जो बुरा विचार वाले हैं उसी का दिमाग में कृपा हुआ है वो चिंता रह जाएगा बाकी तो सुनेगा और चले जाएंगे घर को बाकी आदमी का हृदय में नहीं रहेगा बहुत विचार जो वस्तु दिखाई पड़ता है चारों ओर इसका कोई त्रिकालिक एग्जिस्टेंस नहीं है भूत ध्यान से सुनना भूत भविष्यत और वर्तमान तीन काल है तीन काल है ना तीन टेंस ग्राम में पढ़ते हो व्याण में भूत भविष्यत और वर्तमान है ये तीन कालों का बैकग्राउंड में जिसका कोई औसिस्त तो नहीं है इस विषय में रो रहे हैं जो सुख दुख आपका जिंदगी में मिलते रहते हैं इसका त्रैकालिक एग्जिस्टेंस नहीं मेरा बात समझाने। भूत भविष्यत, वर्तमान तीन कालों का जो बैकग्राउंड है इस तीन कालों का प्रेक्षापट में इसका कोई एग्जिस्टेंस है अभी दुख है बस दो घंटा बाद फिर सुख हो दो घंटा बाद जो फिर सुख हुआ उसका बाद फिर दुख हुआ ऐसा सुख दुख का जो खेला है जगत है सुख दुख का खेला हमने उस दिन कीर्तन बताया था ना राम नाम तू भजले मनुआ भव सागर तू चर जह तर जाएगा हैं? बताया था ना उस दिन मुट्ठी बन आया जगत में हाथ पसारे जाएगा क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा कृष्ण नाम तू भजले मनुआ भव सागर त्वर तर जाएगा अब कौन करे हाँ। तो ये जो तीन काल विचार करके देखो भगवान इसी बात को गीता में सुंदर बताया क्या जे ही संस्पर्श जा भूगा दुख जनय एवते आद्यंत कंत नौतेशु रमते बुदा दो इंटेलिजेंट देवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट जो वास्तव बुद्धिमान है तो जगत में जो भोग मिलता है उसका भोग के लिए व्यस्त नहीं होते होते हैं कभी किसी भी हालत में रखो एक अवस्था है ठाकुर जी ने गीता में बताया कि जो तुम्हारा सुख दुख जो मिलते रहते हैं ओ फैक्टर जैसे पेंडुलम वाला घड़ी था पहले ऐसे ऐसे देखा पेंडुलम वाला घड़ी हम लोग तो पेंडुलम का उगर मैथमेटिक्स भी किया है अब तो पेंडुलम पेंडुलम जो है पेंडुलम के मापी घूमते रहते कभी सुख कभी दुख ऐसा फैक्टर इसी अवस्था जो है गीता में भगवान बताएं कि सुख और दुख जो है अभी है अब अभी नहीं है तो इसका लिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी प्रचेषा प्रयास प्रचेष्टा नहीं लगाते तो नहीं लगाते ये तो ये जो है आपका ये त्रैकालिक अवस्तित्व तो नहीं है तो इसका मतलब है ये नित्य नहीं है त्रैकालिक नहीं है इसका मतलब क्या है नित्य नहीं है अनित्व तो अनित्व विषय पर ध्यान नहीं देना जब भजन करने के लिए आए हो अनित सुंदर लड़की है वो सुंदर लड़का है ये सुंदर खाना पीना है ये अनित्व वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना सपनों जैसा देखना सपना जैसा देखता है कुछ नहीं है ऐसा विचार करना तो यह जो है रीति अर्थ हम जब प्रती है तो न प्रति अर्थात जो प्रती आपका हृदय में आ रहा है सुख दुख का वो जो जो घटनाएं हैं उसका जो प्रभाव इन्फ्लुएंस जो आपका हृदय में आ रहा है ये होनी नहीं चाहिए क्यों और रहा है इसके कारण है माया माया का व्याख्या कर दिया थोड़ा सा हो गया ना माया का थोड़ा बहुत व्याख्या किया हो गया और माया का विषय में वास्तव तो ज्ञान होगा जो आप साधु गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा हो जाए तब तक नहीं तो नहीं होगा जितना भी प्रवचन सुनो अगर कृपा नहीं लिया पूरा तो होगा नहीं तो ये जो है अब मायावादी लोग का साथ हमारा विचार को थोड़ा स्थापन करना चाहिए हमारा विचार क्या है मायावादी का मायावाद का विचार को ना उठाए तो कभी भी आपका मन जो है मायावाद में चला जाएगा हम ये अगले दिनों में ये सब विचार करेंगे मायाजग मायाजाय करने के बाद क्या करोगे माया कर लिया माया करने के बाद उसके बाद क्या करोगे बताओ ये सब विषय हम चर्चा करेंगे अगले दिनों में मायावादी लोग बोलते हैं कि ये प्रपंच जो है वो कुछ भी नहीं वो बोलते हैं जगत है ही नहीं मायावाद का विचार हम शंकर भाष्य जो है उसका थोड़ा बहुत विचार करे और वास्तव जो वेदांत तो है जो जो स्टिस्टिक वेदांत तो है ये विचार जो है मायावाद वेदांतो विचार जो है शंकर वास्तव उसमें है महाराज जगत है ही नहीं जगत है ही नहीं तो किस बात की दुखा सुख वो तो ठीक है बोले जगत है ही नहीं बोले जगत है ही नहीं बोलना बोलो ब्रह्म वस्तु ब्रह्म विचार से सुनो जो पढ़ा लिखा भी इधर शायद कोई होगा एक मतलब ब्रह्म वस्तु माया का अंदर माया का प्रभाव में आकर विकृत हो गया होके सारे ये सब जगत प्रपंचो बना के रखा है ध्यान से सुनना माया का प्रभाव में ब्रह्म आकर ब्रह्म वस्तु जो है ब्रह्म वस्तु माया का प्रभाव में आकर फंस गया और फंस के ये जगत का जो स्वरूप है जो दिख रहा है ये हो रहा है माया विकार हो गया अहम विकार व्रस्तो ब्रह्म विकारी ब्रह्म विकार हो गया होके ऐसा सब प्रपंच बना के रखा ब्रह्म विकार हो गया होके ऐसा बनके है वास्तव ब्रह्मो आ अहम ब्रह्मश्री हम भी ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म है सारे दुनिया ब्रह्म है ब्रह्म छोड़ के कोई है ही नहीं ब्रह्म छोड़ कोई है ही नहीं प्रपंच कहा है कुछ नहीं है बोले माया का प्रभाव में आकर ये जो ब्रह्म वस्तु विकृत भी, हो गया और विकार प्राप्त होके प्रपंचन निर्माण श्रीमान महाप्रभु जी ने वाराणसी क्षेत्र पे प्रकाशानंद सरस्वती का पास साथ चर्चा करते हुए इस बात को उठाया था ध्यान से सुनना महाप्रभु का साथ वहां का जो मायावादी वेदांति है उन लोगों का साथ चर्चा हुआ था महाप्रभु कृपा किया की बड़ा वाड़ी कीपा की महापो बोले कैसे बात कह रहे हैं आप कह रहे हो कि ब्रह्म वस्तु विकारी है ब्रह्म वस्तु निष्कलम निष्कलम अनंतम मशिष भूतम निष्कल निष्कलम निष्कलम को निरंजन ब्रह्म वस्तु क्या है ब्रह्म वस्तु का डेफिनेशन देने जाओ ये शब्द छोड़ के क्या क्या शब्द आए निरंजन है आएगा ना विभू यही तो शब्द आएगा भू ऐसा आएगा जो तो ब्रह्म वस्तु यह व्यापक है, है यह ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त कैसे संभव है जो नि, जो निष्कलंक नि, नि, है जो जगत का किसी भी प्रभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला नोबडी कैन इन्फ्लुएंस पुट इन्फ्लुएंस ब्रह्म वस्तु ऐसा है निष्कलम अनंतमशिष भूतम अनंत ब्रह्म वस्तु ब्रह्म वस्तु माया का चक्कर में आकर फंस गया हैं ये क्या कह रहे हो महापभू कह रहे हैं कि महाराज ऐसा कैसा विचार कर दिया आपने महापहू चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में बैठकर मायावादी लोगों का सामने बैठकर विचार प्रस्तुत किया बोले आपका आचार्य जो है आदि शंकराचार्य जी बोले आदि आचार्य जो शंकराचार्य जी आपका संप्रदाय में शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है कहते शंकराचार्य तो ठाकुर जी का आदेश पालन किया शंकराचार्य जी ठाकुर जी भगवान का आदेश पालन किया हमारा आदेश लेके जगत में जाओ जो के मायावाद प्रचार करो जैसे असुर लोग है वो मायावाद का विचार सुन के बा वाह कितना सुंदर है तलिया लगाएंगे और मायावाद में फंस जाएंगे हमारा भक्ति हमारा भक्ति रूपी जो अमृत हम इन लोगों को नहीं देंगे क्यों लोग असुर है इसी बात का तो अमृत विभाजन के समय में आप बोलोगे ठाकुर जी कैसा है ठाकुर जी देवता लोगों को अमृत दे दिया लोग दिया नहीं ठाकुर जी बड़ा ठाकुर जी बड़ा बेईमानी किया नहीं ओसुर लोगों को देनी नहीं चाहिए अमृत कैसे दे इस बात को हम विचार किया था ना बहुत बार बोला कथा बोलते बोलते दो बार बोला ना वही पृता खीरम बमती गरलम दुष्होत्तरम बोला ना सांप क्या करता है बहुत दूध को पान कर लेते दूध कला खूब दे दो सांप को फायदा क्या हुआ व्हाट इज द अल्टीमेंट रिजल्ट और इतना दूध खा के आपको बीसी तो देगा क्या निकले सांप को खूब खा खिलाओ दूध दूध और कला खिलाओ अंतिम में सांप आपको बीसी तो देने वाला है और क्या देगा उसका है ही कुछ नहीं बी है तो ऐसा जो है शंकर भगवान जी साक्षात शंकराचार्य का रूप में आया शंकर साक्षात शंकर हमारा शास्त्र में विचार है शंकर साक्षात शंक्रह शंकर कौन है वो जो शंकर भोले बाबा है शंकर भगवान वो ही है शंकराचार्य शंकराचार्य का रूप पकड़कर आए और जगत में मायावाद भाष्य शरीर भाष्य शरीर भगवान का जो ब्रह्म वस्तु ही है और ठाकुर जी का नित्य कोई स्वरूप नहीं है सब तो बेकार साधो का नाम हिता ही, थायो ब्रह्म रूप कल्पना साधो का नाम हिता थायो साधो लोगों का सुविधा का लिए ब्रह्मरूप कल्पना किया गया वास्तु भगवान का नित्य स्वरूप कुछ स्वरूप नहीं है चैतन्य महापुत एकदम जब चैतन्य लीला शुरुआत हुए हमारा नवद्वीप धाम पे जब निमाई था महाप्रभु का नाम निमाय नि के जब निमाई रूप से थे निमाय गौरा तब महाप्रभु एक दिन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं बेटा वाराणसी में वो बेटा प्रकाशानंदो मायावाद भैस मायावादी वेदांतो व्याख्या कर रहा है वो मेरा शरीर को खंड खंड कर रहा है काशीते काशीते काशी प्रकाश बेटा पराय वेदांतो काशी प्रकाशानंद बेटा पोड़ा वेदांतो से बेटा बैठा कोरे मोर ऑंगो खंडो खंड काशी में एक प्रकाशानंद बोल के एक पंडित है वो पंडित तो नहीं है शास्त्रों का विचार पंडित हो ही नहीं सकता पंडित का विचार आएगा पंडितो बंध मक्ष सब आएगा तो पंडित तो आपका विचार में पंडित हो सकता जो ठाकुर जी का स्वरूप का कहना वो जितना भी संस्कृत पर ले वेदांत पर ले कोई फायदा नहीं भी कुछ भी पढ़ लो कुछ नहीं होगा ठाकुर का स्वरूप नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तो महाप्रभु कह रहे हैं कि वाराणसी में बेटा प्रकाशानंदो वेदांत तो पढ़ा रहा है वो वेदांत तो नहीं पढ़ा है वो मेरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है इतना कष्ट हो रहा है मेरा सच्चिदानंद रूप है मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है उसको टुकड़ा टुकड़ा करता है ठाकुर जी का कोई रूप नहीं है कुछ नहीं हरे राम राम जब देवी मैया जो कत्तायनी उसका बारे में चंडीपट में आता है आनंद महिमा है ना चंडीपट सुने हो नहीं सुने हो आनंद महिमा ये आपका माफिक नहीं है वो कहता है नहीं आ, आ, आनंद महिमा उसका स्वरूप आनंद है लेकिन आप बोल रहे हो माया आपका लिए माया आनंदमय स्वरूप जय आनंदमय आ जो है विचार मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं भगवान का कोई नित्य स्वरूप न कुछ नहीं है भगवान और वेदांतों से दो तीन दो चार बात को उठाया अहम ब्रह्मस्वी सर्वम खलिदम ब्रह्म इत्यादि बोला है ये सब बात को उठाकर शंकराचार्य ने बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्या किया देखो अहम ब्रह्मस्वी ये जो है ये मायावाद है ये विचार किया सर्वम खलुदम सर्व खलु खुदम खलुदम ब्रह्म जगत जो है निश्चित ये ब्रह्म वस्तु है तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म ब्रह्म सब है सारे ब्रह्मों। सारे ब्रह्मों है। अब तो कौन किस वजन करे हम ब्रह्म है तुम ब्रह्म है गुरुजी भी ब्रह्म है तो किसका वजन करे ओ बेकार है बेकार है ना गुरु का स्वरूप भी ओ ब्रह्म वस्तु है हम ब्रह्म है कौन किसको भजन करें तो गुरुजी का भी उसका जो गुरु ग्रहण का जो प्रोसीड्यूर है ये भी बड़ा फैंटास्टिक हास हो हो करके हाँ शंकराचार्य को व्याख्या कभी गुरु तत्व की व्याख्या करें शंकराचार्य को, को रह जाओगे बोले ऐसा व्याख्या किया माप बोले देखो ठाकुर जी का दो स्वरूप है एक तो ब्रह्म स्वरूप है एक तो नित्य स्वरूप है जो ब्रह्मस्वरूप भी नित्य है ये भी भगवान का जो रामस्वरूप है निशिंग स्वरूप है कृष्ण स्वरूप है नित्य धन में है ये अनित्व नहीं है ऐसा नहीं कि साधो कान हित अर्थ आयो ब्रह्म रूप कल्पना ब्रह्म रूप कल्पना कर दे और आप लोग जैसे कहते हैं अः सरस्वती मैया को ले आओ पूजा करो बाद में फेंक दिया जा सरस्वती माप हो गया हमारा सरस्वती तुम्हारा का मा, तुम्हारा मापिक नहीं है बोका तुम पूजा करते हो जल जगत का सरस्वती हम पूजा करते हो सरस्वती चिन्मय सरस्वती विष्णुप्रिया देवी ग्रंथो बांग्ला में निकला छह साल पहले छह सात साल पहले उसमें मैं ये सब तत्व को उठा के दे दिया छाया सरस्वती वास्व सरस्वती सब आप पूजा करके लेके कोई जलाशय में फेंक दूंगे आ, हमारा सरस्वती जो है फेंकने वाली फेंकने वाला नहीं है और दिल में रख देंगे जिंदगी भर आपका लिए तो फेंकने वाला सरस्वती है मेरा लिए फेंकने वाला नहीं बागी सजस्य बदने लक्ष्मी जस सचि निशिंग भगवान का जवान पे सरस्वती है वो सरस्वती मेरा पूजा आपका सरस्वती मेरा पूजा नहीं आप पढ़ो खूब डिग्री ले लो डिग्री लेके क्या करोगे अंतिम में तो मरना ही है जितना भी डिग्री हासिल कर लो कुछ नहीं होने वाला बड़ा बड़ा डिग्री हासिल कर लिया फॉरेन में लड़का को पढ़ाया इतना सुंदर इकोनॉमिक्स के ऊपर डिग्री लिया कि इंडिया से पूरा पता चल गया ये लड़का आ रहा है इंडिया में हमारा देश का है डिग्री लेके एक एक कंपनी बड़ा बड़ा ऑफर दिया हम आपको दो लाख रुपया देंगे हर महीना एक बोलता हम अढ़ाई लाख रुपया देंगे हमारा कंपनी में ज्वाइन करो और बाद में वो लड़का तो आया भैया लोग बड़ा डिग्री लेके आया फोरेन से पिता नाचना शुरू कर दिया और कंपनी लोग भी ऑफर दिया हमारा कंपनी ज्वाइन करूँगा अढ़ाई लाख मिलेगा अढ़ाई लाख इतना फैसिलिटी दे, दे देंगे आपको तो लड़का तो आया और घर में रहा दो चार दिन उसका बाद ही उसका ऐसा सेरिब्रेडल स्ट्रोक हो गया पूरा ऐसा कृप ऐसा हो गया लाखों रुपया खर्चा कर दिया कुछ नहीं हो पाया बोलो ये ब्रेन नॉर्मल नहीं होने वाला और सारी कंपनी जो अढ़ाई लाख रूपया देने वाला था है अब ऑफर करे क्या डिग्री तो वही है द डिग्री इज देर विथ यू बट स्टिल दे कैन नॉट ऑफर यूथ दैट अमाउंट लेकिन ये जो ज्ञान ये जो ज्ञान हम बताने के लिए बैठे हैं गुरुजी जी का कृपा से ये ज्ञान आपका आत्मा का साथ रह जाने वाला ज्ञान है कोई भी मिटा नहीं सकेगा गुरुजी हमको बोला था तुम ऐसा संपत्ति बेटा लेना है जो संपत्ति किसी मार के तुम्हारा पास से ले नहीं सकेगा किसी संपत्ति ऐसा करो ऐसा संपत्ति जो हिंसा करके तुम्हारा मार के ले लेगा ले पीठ के छीन लेगा ऐसा संपत्ति मत लो ऐसा संपत्ति हृदय में लाओ जो संपत्ति दुनिया भर का आदमी का काम पे आ जाए अब तुम्हारा भी जिंदगी भर अनंत काल अनिटी उस संपत्ति साथ रह जाए। ये एक छोटा सा उदाहरण इस सफिशिएंट आई थिंक ये छोटा सा जो एग्जांपल हम दिया आप लोग इंटेलिजेंट है ये समझ सकते हो जड़ जगत का कितना भी ज्ञान हासिल कर लो बट ठाकुर जी का रियलाइजेशन नहीं आया तो मारो कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला जितना वेदांत पर लोग कुछ, कुछ तो महाप्रभु बोले जी आप लोग ऐसा सिद्धांत तो कैसे हृदय में लाए शंकराचार्य जी ने बोला है सारे ब्रह्म है हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्मो और ब्रह्मो ठीक है ब्रह्म वस्तु का आराधना करो लेकिन ये प्रपंच जो है बेकार है कुछ नहीं है ये तो आले आयोज कुछ नहीं है शंकराचार्य के दर्शन में प्रपंच है ही नहीं सब ब्रह्मो स्वयं विकार प्राप्त होकर ऐसा बनके बैठे हैं वो आपने आप मोह प्राप्त हो गया प्रपंच बोल के कोई है ही नहीं लेकिन महापुभ बोला ऐसा विचार कैसे किया ब्रह्मो विकार प्राप्त हुआ बोला हां विकार प्राप्त हुआ नहीं महापो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता बोले तो आप विचार बताओ <coughs> महापभ बताए ऐसा कैसे हो सकता मेटेरियल जगत में जो टाच स्टोन जानते हो स्पर्शमणि बहुत हमारा सनातन गोस्वामी को मिला था अकबर वी के पता है अकबर वी जानते हैं स्पर्शमणि स्पर्शमणि जिसका साथ स्पर्श करा दो हो जाता लोहा का साथ स्पर्श कराओ तो सोने हो जाता तो महाप्रभु उदाहरण दिए जो स्पर्शमणि मुनि स्पर्श करके लोहा परिवर्तन कर सकता है लेकिन स्पर्शमुनि का खुद का कोई परिवर्तन नहीं होता परसोमनी तो परसोमनी एक स्टोन है वो रह जाता है लेकिन उसका साथ लोहे का टुकड़ा का स्पर्श कराओ तो ये सोने बन जाता लेकिन अपना स्वरूप में परसुमनी रह जाता और चिंता तो और भी ऊपर का जो चिंता करो तो हो जाता हो जाता ना और भागवत में आता है सामंतक मुनि बोल के एक मनी का कहानी आएगा बड़ा सुनने कला है सामंतक मुनि वो सामंतक सामंतकमि सूर्य देवता ये सत्राजी राजा को दिया था ये जो सामंतक सामंतकमि है वो अष्टोभार सोना उगलने वाला था रोज डेली सुबह में उठोगे देखो अष्टोभार इतना सोना है रोज वो मुनी रखोगे मुनी देखोगे सुबह में उठगे इतना सोना रोज डेली आप बताओ कि सामंतक मुनि तो सामंतक मनी है लेकिन वो सोने देता है लेकिन अपना कोई परिवर्तन नहीं है महाप्रभु ने उदाहरण दिया महाप्रभु ने सुंदर उदाहरण दिया कि कैसे हो सकता बोलो जब जड़ जगत में ऐसा उदाहरण है जो एक मोनि लोहे का था स्पर्श कराओ तो उसका परिवर्तन करा के लोहे पे बदल सकता है तो ये मनी अपना स्वरूप में अभिकृत हो जाता है इनफैक्ट देन हाउ इज दट पॉसिबल द ब्रह्मो विकार ब्रह्म स्वयं ब्रह्मो है ब्रह्म वस्तु निष्कलम है वो पीका प्राप्त हो जाए माया उसका बस में है कि माया का बस में ब्रह्म है बोलो क्या सा फूलिश है ब्रह्मो ब्रह्मो का बस में माया है कि माया का बस में ब्रह्म है तो आप तो ब्रह्म वस्तु को पहले अपमान कर दिया यू आर इंसाल्टिंग फूलिश आप वो हो ब्रह्म वस्तु को तो पहले आप अपमान कर दिया कि ब्रह्म वस्तु माया का चक्कर में है ब्रह्म वस्तु माया का फेर पे है तो क्या ब्रह्म वस्तु है वो अगर ब्रह्म वस्तु है माया का चक्कर में हम हैं कौन सी ब्रह्म वस्तु है महाराज ये ब्रह्म वस्तु हमको नहीं चाहिए जो माया का चक्कर में है। तो वैष्णव सिद्धांत तो जो है गौरी गौरी महाप्रभुज स्थापन किया देखो ऐसा नहीं बोलना जैसे जगत में उदाहरण है एक स्पर्श स्पर्श करके लोहे को परिवर्तन कर दे और खुद स्पर्श मुनि रह जाए तो क्यों ब्रह्मों का परिवर्तन कैसे संभव है कैसा ऐसा ब्रह्मों का संभव नहीं है कि ब्रह्मो ब्रह्म प्रपंच करे और फिर भी ब्रह्मो तो ब्रह्म ही रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता बोला हा हर हालत में हो सकता इसकी कई विचार काभु जी ने बताया कि देखो ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त नहीं हुआ लेकिन ब्रह्म वस्तु का जो माया है वो माया विकार प्राप्त होके जगत प्रपंच को निर्माण इट्स ओके महापुर जी ने बताया कि ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त तो नहीं हुआ लेकिन ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त तो नहीं हुआ लेकिन माया जो है ब्रह्म का जो माया है वो माया ये जगत प्रपंचो निर्माण करके इसी अंदर जो है दिखाई पड़ता है सब माया सब माया जगत प्रपंचो झूठा नहीं है यह हम स्पर्श कर रहे किताब को यह सब टाइमजेबल सब ये झूठा है ये नहीं सब मेटर, मेटर इज देर लेकिन ये नित्यो रहने वाला नहीं आपका शरीर झूठा है आप मेरा सामने खड़ा होकर बात कर रहे हो कि झूठा है आप बोले नहीं हमारा ये जो शरीर नित्त। तो है झूठा नहीं लेकिन जगत प्रपंचो झूठा नहीं है लेकिन जगत प्रपंचो जो तो दिखाई पड़ता है यह अनित्व तो है इस परफेक्ट सिद्धांत तो है यह सिद्धांत जो इस परफेक्ट सिद्धांत तो तो हाँ ठीक है जगतपंच में जो दिखाई पड़ता है आज है कल नहीं रहे ये मर गया वो मर गया ओ, ठीक है हो सकता है नित्य परिवर्तनशील एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहां तक कि और भी कोई कोई टाइम का कोई एक्यूरेट कोई भाग हो उसी में भी आपका शरीर का परिवर्तन जगत का पर, परिवर्तन हो रहा है हो रहा है ना टाइम जो है टाइम जो दिख रहे हो आइंस्टाइन ने व्याख्या किया टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट आइंस्टाइन ने व्याख्या किया इसी का ऊपर बेस करके टाइम स्पेस और मैटर रिलेटेड उसका हम दिखाया था पहले पांच दिन पहले तो इसी जो है बात जो है महापभि ने स्थापन करके बताया कि देखो ये हो ही नहीं सकता ठाकुर जी का नित्य स्वरूप है ब्रह्मो स्वरूप में एक है नृत्य वस्तु सारो और हर वस्तु में कण कण में ठाकुर जी है ब्रह्मस्वरूप और अपना जो नित्य स्वरूप है नित्य स्वरूप लेके गोलक वृंदावन में लीला कर रहे सच्चिदानंद स्वरूप इसका भी व्याख्या जन्म यतो इस श्लोक का व्याख्या किया उसमें दो दिन तक थोड़ी व्याख्या कर पाया बहुत लंबा व्याख्या होनी चाहिए लेकिन कहा करे तो इसमें आप लोग विचार सुना जे ये जगत प्रपंच जो है वो हम बताया था ना भागवत का कितना सुंदर बताया था पहला जो श्लोक है जन्म आदस्यो यथो अन्वयादि त्वराशार्थ सभिज ने वाय आदि कवय झूर्य है ना बताए ना इसका व्याख्या कर याद है तो इसमें आपका कोई डाउट होनी नहीं चाहिए तो रीते अर्थम यतियत न प्रतियत आत्मा और भी व्याख्या कर दे अहम ब्रह्मश्मी जो व्याख्या किया और मायावादी लोग बोलते हैं कि कैसा सा और भी सुंदर सुन लो श्लोक का व्याख्या मायावादी लोग बोलते हैं महाराज ये प्रपंच जो है वो है ही नहीं अच्छा महाराज कैसे व्याख्या करके बताओ बोले देखो ये गांव एक एक गांव में एक जंगला जंगल है उसी जगह आप सोया हुआ है और सोने का टाइम में आप क्या हुआ अचानक आपका लघुशंखा लगा लघुशंखा के लिए जब उठा उठ के आंखों नींद है आज चलना सुनकर बड़ी पापे साफ है डर गए आप क्योंकि आपका नींद नींद पूरा खुला नहीं आधा नींद है ऐसा करके जान अरे साफ है डर के मारे आ गए भाग क्या है चिल्लाया सब में आदमी है बोले साफ है दुर् साफ, दुर, साफ कहां है ये जो रस्सी जो लटक रहा है हावे पे ऐसा ऐसे कर रहा है उस वो साफ अरे बाप रे साफ एक रस्सी जो है ऐसा कर रहा है, लटक रहा था चंद्रमा का आलोप गिरा उसको लगा सांप अरे बाप रे सांप सांप सांप गांव का आदमी ना ये सांप नहीं है ये तो सैडो पड़ा था रस्सी का इसी को आपको सांप समाज के रखा तो मायावादी लोग विचार करके बोलते हैं कि ऐसा ही है प्रपंच है ही नहीं देखो पहले ही विचार को सुन ल मायावादी लोग बोलते जैसे स्वर्प रज्जु रज्जु में सर्प भ्रम रज्जु है सर्प है ही नहीं इसमें हमारा सर्प का भ्रम हो गया ये मिसकंसेप्शन गलत भावना ये जो है ऐसा ही है ये प्रपंच प्रपंच है ही नहीं प्रपंच है ही नहीं तो हमारा गौरी विशुद्ध वेदांत तो व्याख्या जो है उसमें बोला ठीक है अगर आपका सामने क्वेश्चन किया जाए तो आप तो आपका तो ये विचार रहा आप, आप ये विचार पेश कर दिया ना ते रज्जु पे सर्पभ्रम रज्जू मतलब रस्सी पे हमारा सर्पभ्रम अगर हम आपको बोले ठीक है रज्जु पे सर्पभ्रम आप बोला मान लिया लेकिन हम अगर कहें कि सर्पों का जो कंसेप्शन है ये तो झूठा नहीं था मेरा बात ध्यान से सुन लो वो जो सर्प का डर से भागा था सर्प बोल के कोई चीज है उसका डायरेक्ट फीलिंग इज देय इन इज हार्ट दे बी कम स्वर्प बोल के तो चीज है ही है उधर स्वर्प नहीं है लेकिन सर्प बोल के बाद सब कोई चीज है और वो कैसा भयंकर चीज है उसका डायरेक्ट उसका फीलिंग्स है वहा सर्प वो तो झूठा नहीं तो मायावादी लोग कोई उत्तर नहीं दे पाता ए कैसे उत्तर दे पाएगा बोलो तो सर्पो है सर्पो बोल के चीज जरूर है उसका बारे में उसका जानकारी है जब भी जब ही वो डर गए नहीं तो डरने का कोई बात ही नहीं तो ये प्रपंच का बारे में जो आप व्याख्या दे रहे हो मायावाद विचार ये हम मानने वाला नहीं है हम नहीं मानेंगे हम ब्रह्म उसमें आती बहुत सारे व्याख्या का व्याख्या करते हैं स्वर्वम खुलदम ब्रह्मो सब ऐसा व्याख्या करते हैं तो ये जो विचार आपने सुने इसमें सारे और व्याख्या लंबा होना चाहिए, होनी चाहिए इधर की रीति अर्थम जन अप्रतीय जो आत्मनी तथा विद्वा आत्मा नयाम यथाभाष यथातमहा यथाभास और यथा यथाभास हो यथातमो यथा यथा ये दोनों वन के प्रपंच जो, जो है आपको धोखा दे रहा है वह कैसा है बोले तत्व वस्तु का जो एग्जैक्ट तत्व वस्तु है वास्तव नित्य तत्व वस्तु इन्फिनेटी पीरियड में अनंत काल में जो तत्व वस्तु ना सवान नहीं है ना सोने वाला नहीं है नित्य वस्तु उसका ही आपका जो इधर जो अनुभव हो रहा है इसका ही गलत अनुभव हो रहा है बोले वो बताओ ये उदाहरण दिया ठाकुर जी ने बताया यथाभाष यथा तमह यथाभास यथातम ये दोनों का उदाहरण दो ठाकुर जी तो बोले जथा हम तो मानने वाला नहीं कैसे माने उदाहरण दे दो वासो अभास कैसा जैसे जो इक्लिप्स होता है ना सूर्य ग्रहण का समय में आप डायरेक्ट देखते नहीं हो कैसा करते हो पानी के अंदर देखते हो है? पानी के अंदर देखते हो ना तो पानी का अंदर जो सूरज का जो जो जो प्रभाव पड़ा जैसे लगता है पानी में देखोगे डायरेक्ट लगेगा वो सूर्य ही है सूर्य है लगेगा जैसा सूर्य वैसे तो लगेगा लेकिन वो सूरज नहीं है उसका आभाष है अभास है उसी का नाम आभाष आप जलाशय के सामने खड़े हुए हो और जलाशय के सामने इसका उदाहरण हम दसम स्क में देंगे आप तो हल्का करके देंगे जलाशय के सामने खड़े हुए हो आप देखोगे जलाशय का ओर देखोगे तो आप देखोगे जो आपका सबसे आप आंखों से देख रहे हो ना आंखों से तो आपका मस्तक जो है पानी में दिखेगा सबसे नीचे आपका जो बॉडी है उसमें सबसे करीब करीब है आपका माथा आंखों के सामने माथा है लेकिन जब देखोगे पानी अंदर, देखो के अंदर देखोगे आपका पैर जो है सबसे करीब है माथा जो है बहुत नीचे देखा कभी देखा नहीं पानी में जो है देखोगे उल्टा देखोगे बोले महाराज पैर तो हमारा कितना नीचे लेकिन पैर देखोगे तो बहुत करीब करीब है पैर तो लगा हुआ है और जो बाकी माथा एकदम तो लेकिन ये सच्चा है क्या इज इट ट्रू ये सच्चा बात है नहीं है लग रहा है इट सिम्स लेकिन एक्चुअल वास्तव में ये सच्चा नहीं है ऐसा करके जथावास हो जथा तमहा जैसे सूरज है आसमान में सूरज का जो छवि है वो पानी का अंदर में घिरा है तो पानी के अंदर में आप देखोगे तो सूरज जैसा वही तो देखोगे इसका नाम है आभाष और तोमो कैसा है तोमो जैसा तोमो का भी उदाहरण दे रो आज सुबह में शान सूरज उठा आसमान थे लेकिन जब शाम ढल जाएगा वही सूरज धीरे धीरे हमारा नजर का बाहर चले जाएगा सूर्य वैनिस हो गया कहा गया सूर्य खत्म हो गया क्या मर गया नहीं हमारा आंखों का बाहर चला गया वो ग्लोब है उसका दूसरे जगह सेकेंड पार्ट जो है पृथ्वी का दूसरा हिस्सा वहां चला गया अब हमारा इधर अंधेरा है अब फिर सुबह होगा वो लोग अंधेरा हो जाएगा हमारा उजाला हो जाएगा होगा ना ये जो सूरज है वास्तव आप देख रहे हो सूरज को ढल जाना और सामने अंधेरा प्रकट हो जाना अंधेरा ही अंधेरा अभी तो अंधेरा है इसका नाम है तमो वास्तव सूर्य है, लेकिन आप अभी तो सूरज नहीं है अंधेरा में अंधेरा कवर कवरिंग हो गया तो आप देख नहीं रहे हो तो इसलिए देख नहीं रहे हो तो देख नहीं रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं हो वो तो यही नहीं किसी बोका आदमी है बादल ने ढक दिया सूरज को वागा चिल्ला के बूखा चिल्ला सूरज है ही नहीं सूरज है नहीं बादल ने तुम्हारा आंख को ढक दिया सूरज को सूरज को ढकना संभव नहीं बादल तो इतना बादल कितना है बादल थोड़ी सी जगह मेरा आंख को कवर कर दिया सूरज को ढकना संभव नहीं कहां सूरज है और कहा बादल है बस हमारा दर्शन क्रिया जो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये बादल ने बादल ने हमारा को ढक हमको कवरिंग कर दिया सूरज को ढक नहीं पाया ऐसा वास्तव सत्य वस्तु जो है भगवान श्रीकृष्ण है चित सूर्यो उसको कभी कोई चिल्लाओ चीखो चिल्लो कुछ भी करो आंदोलन कर लो एजिटेशन करो बास्तव सत्य वस्तु तो वास्तव सत्य वस्तु ही रह जाएगा तुम्हारा चिल्लाने से एजिटेशन करने से आंदोलन करने से कुछ होने वाला है नहीं वो वही रहेगा तो रीति अर्थम जब नौ प्रतीत चात्मानी है तो नौ प्रतियुत तो चौत्मानी जो दर्शन हो रहा है ये प्रकृति में प्रपंच में उसका प्रभाव हृदय में लेने का कोशिश मत करो ये दृश्यमान जगत है ये होने दो लेकिन हृदय को विकार हृदय में भिक, हृदय विकृत होना होनी नहीं चाहिए अगर अनुभव हो जाए तो ऐसा ही होगा तद विद्वासा तम यथावा यथा आभा हो यथातम इसका उदाहरण थोड़ी सी शब्दों में हम व्याख्या कर पाया बहुत सारे लंबा चौड़ा व्याख्या होनी चाहिए लेकिन समय नहीं है आ काल से हमको तीर्षा स्कंद शुरू करना ही करना अब कोई आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए तो बुरा मात मनना यथा महांति भूतानी भूतेशु उच्चावची शुनु प्रविष्टान प्रविष्टानी तथा तेसु न तेसु बड़ा सुंदर चैतन्य चरधा तो में तुम्हें सुंदर बताया महाप्रभु जी ने बांगला अगर सुरा समझ में आता है तो हम बता देते आम तो जगत बसी जगत अमाते ना ही जगत है बसी ना जगत अमाते कितना सुंदर व्याख्या किया हम जगत में प्रविष्ट हुए हैं लेकिन फिर भी हम जगत में नहीं है बोले इसका माने क्या हो बड़ा मुश्किल की बात हुआ हम जगत प्रपंच में प्रविष्ट हुए हैं फिर भी हम जगत में नहीं है होते हुए भी नहीं है है? तो जगत वसी जगत अमाते नामी जगत वसी ना जगत अमाते हम अम जगत प्रपंच प्रविष्ट होके रहा ब्रह्मरूप फिर भी हम नहीं है क्यों हमारा जो नित्य स्वरूप है उसको बना के रखा है इतना हमारा प्रभाव है ठाकुर जी बोल रहे अर्जुन को और यहां जता महान्ति महान्ति मतलब ये जो प्रापंचिक विश्व का रचना किस वस्तु ते हुआ है ये जो हमने बताया था चतुष्लो का पहले बता है ना, तदंगन्चो। तदंगन्चो बताया ना तदंगंश तदंग था ना इसको ने ये क्या है पुरुष और ये जो ये जो आपका प्रकृति और जो मां जो है आपका बताया था नाम ने ये दोनों मिलकर महा ओ, प्रधान प्रकृति और प्रधान प्रधान मतलब वस्तु ये जो महाविष्णु है इसी का कीपा के द्वारा गीता में बताया गया गीता में सुंदर बताया हमारा इखन के द्वारा हम जो दृष्टि रखते हैं हमारे इखन के द्वारा ये जगत प्रपंच सृष्टि होता है मायाधक्षेना प्रकृति स्वेत चराचरम गीता में पढ़ा ना मायाधक्षे न प्रकृति स्वेत चराचरम हमारा प्रिंसिपल सिप के द्वारा प्रकृति चराचर विश्व को प्रसोक करती है मयाधक्षेना प्रकृति स्वेत चराचरम अब प्रसु ये जो है महाविष्णु दृष्टि के द्वारा महाविष्णु दृष्टि दे प्रकृति का ओर देखे तो उसमें जितना सा आनंद जीव राशि दृष्टि के द्वारा प्रकृति का गर्भ में जैसे बीजाधन होता है मैया के गर्भ में वहां चला गया अब प्रकृति अबर हाथी घोड़ा सांप आदमी कुछ भी प्रसव करते रहे लेकिन वो बीजो कहां से आया अहम अहम बीजो प्रदे भगवान गीता में बोला अहम उसके बाद आप इन पर्सनल को कैसे स्थापन कर पाओगे बोल जब गीता में भगवान तो अहम बीजो प्रदे पिता हम पिता है जो बीजो आदान किया है तो आप बोले ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं ऐसा कैसे हो सकता है बोका का, का मैं समझा मेरा बात तो यहां जो विचार आता है यहां बताया गया कि ये जो विश्व जो है ये महाविष्णु का इखंड के द्वारा दृष्टि सब भी भी जो आधान हो गया प्रकृति का गर्भ में लेकिन जो वस्तु आया मैटर इतना सारे मैटर है सो मैटर मैटर से से है? मैटर प्रधान से आया, जो सदाशिव वो दिया वो कैसे? उसका विचार आएगा पागल हो जाओगे सुन जैसे उर्ण नाभी स्पाइडर स्पाइडर जान मा माकरी माकरी जानते माकरी माकरी क्या करते अपना ही जब अपना ही मुख से लाला को निकलते इतना बड़ा बासा बना है फिर जाने का टाइम में उसको खा लिया खत्म हो गया, चला गया ये प्रपंच विश्व शिष्ट का पहले ही सब ध्यान से सुन लो नहीं तो नहीं तो बच्चा का मां ये कथा होगा नाचना कूचना कुछ, कुछ नहीं है आनंद ही नहीं है ऐसा उदंड कीर्तन होना चाहिए कि हमारा दिल उछल पड़े कुछ नहीं है मुर्दा जैसा हमारा आनंद नहीं हो रहा है बार बार ये बात हम बोल रहे फिर भी ठाकुर जी का कृपा बोल रहा हूं ठाकुर जी बुलाए तो हम बोल सकता तो ये जो है हमने क्या बताया क्या बताया जैसे उर्ण नावी जो माकरी जैसे अपना मुख से ही अपना मुख से ही लाला को निकले और ऐसा सूत्र बनाए ओह कितना सो नेटिंग अब बना पाओ सब कितना बड़ा कपड़ा बुनने का कल हुआ हुआ ना मशीन हुआ ना कपड़ा बुनने का और ये जो बुने ऐसा कैसा बुने बोले कोई मशीन में कुछ नहीं है अपना मुख से बना दिया फिर जब जाए खत्म हो गया पर्पज सॉल्व हो गया तो उसको फिर खा ले यही समझ लो जब भी प्रेक्ट प्रेक्ट ये मटेरियल उदाहरण काफी नहीं है फिर भी वो उदाहरण तो आपका लिए समझने के लिए काफी हुआ ना तो ये कहां से आया इसका उदाहरण पहले भी दिया था बहुत सारे उदाहरण आ जाता है मैटर एंड डेंसिटी वाईसी वार्सा पहले उदाहरण दिया था चार पांच दिन पहले ई वॉल्यूम्स टेंस टू जीरो तो डेंसिटी टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाता ना तो हम ये सोचे कि जो इसका ये जो विश्व प्रपंच एवरेज डेंसिटी वो इंफिनिटी का तरफ उसका जो जो गया डेंस डेंसिटी तो वॉल्यूम चेंज टू जीरो ठाकुर जी में समा जाएगा पूरा विश्व जो है ठाकुर जी में सूक्ष्म ये संभव है है ना संभव हमने इसका साइंटिफिक प्रोणाम दिया जो भी है इस बारे में हम कार चर्चा करेंगे बड़ा उत्साहो लेके आना मुर्दा का मापिक नहीं आना सब संसार का सब फेंक के आया कुछ भी हो जाए चाहे पूरा दुनिया मर जाए आपका क्या आता जाता आप जल्दी आ जाओ आके बैठो तो हमारे पास समय रहेगा हम व्याख्या करें नहीं तो हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे आज आज इस इस व्याख्या को काल हम फिर बताएंगे फिर तीसरा जरूर जाएं। और आज आज जो राधा रानी का जो कुंड है खूब संक्षेप में पांच मिनट में हम बताएंगे और राधा कुंडट तिथि है रात बारह बजे ये राधा कुंड का प्रकट तिथि जो है मजेदार लीला है एक दफे सखियों ने कृष्ण के साथ बहस किया तर्क किया तो हमको छो मत राधा रानी बोले हमको छो मत गोपियों बोले हमको छोड़ ना तुम लग जाओ कृष्ण को बोला कृष्ण बोले काहे कायकू क्या दोष हो गया बोले दोष हो गया तुम ब्रह्मोहत्या किया है तुम्हारा जो जो है गांव है ना वो अरिष्ठ असूर रूप धार पकड़ करके आए तो उसको तुम मारा तुम्हारा ब्रह्म का पाप लगा तुम्हारा पाप हम नहीं, नहीं स्पर्श मत करो दफा चलो कृष्ण बोले अरे तरीका रास्ता तो बताओ जैसे मेरा पाप चले जाए जाओ तुरा दुनिया का जितना तीर्थ है सब स्नान करके आओ तो उसके बाद हमारे साथ बात करोगे नहीं तो बात नहीं करेंगे कृष्ण बोले एक काम करो ना हम इतना दूर तीर्थ में जाए उसका बदला हम सारे तीर्थ को इधर बढ़ते ये भी कोई होता हम होता कृष्ण बोले हाँ दिखा दे हम किस बोला हम दिखा देते सारे तीर्थ इधर आए और तुम्हारा सामने हम नहायेंगे बोला ऐसा कैसे होता है बोला हाँ होता है बोले अपना जो प्राशनी है अर्थात दिया पैर पे, पैर का जो गुठली है ऐसा देने से एक फट गया जमीन और फटने के बाद बड़ा जमीन गिर गया उधर मिट्टी चल नीचे में गया उसके बाद कृष्ण हर तीर्थों को बुला हे सब तीर्थों को बोला इलाहाबाद आ जाओ फलाना आ जाओ सारे तीर्थ को बोला सारे तीर्थ आया और कृष्ण के सामने दंडवत करके परिचय दे के हम हम इलाहाबाद है त्रिवेणी संगम आपका चरण में दंडवत ये पानी में चला गया हम है आपका वो जो है आप ये तीर्थ है वो तीर्थ है सारे अपना अपना परिचय देके पानी के अंदर चला सब तीर्थ जब दुनिया का सारे तीर्थ हो गया कृष्ण हंसते हंसते बोला अब तो इसमें नाये अब तो हो जाएगा ना राधा रानी चुप हो गया और क्या उत्तर दे <laughs> क्या उत्तर दे बोले अभी इसमें ना ले उसके बाद हो जाएगा सारे समाधान और नहा अब तो हम पवित्र हैं राधा रानी सोचेगी ये तो कुंड बना लिया सुंदर हमारा अब शोकों बोला हमारा तो कोई कुंड नहीं है उसका तो सैम कुंड हो गया अब क्या करे बोले राधा रानी बोले हम भी एक कुंड बनाए और कैसे बनाओगी बोले अपना कंकन जो है इसने खोदना शुरू कर ठाकुर जी का प्रभाव ऐसा मात्र से होता है ऐसा ना करो ठाकुर जी का प्रभाव है कंकन से पूरा एक तो दिया अब कुंडे में पानी नहीं है किसने बोले काम करो पानी तो नहीं है कुंड किस काम का है हम हाँ अपना पानी देते दे हैं ना ना ना ना वो कुंड में ब्रह्मता का पाप आप नाह नो पा, पाप उसमें कह हम नहीं लेंगे अब <laughs> क्या किया जाए तो लोगे नहीं ये पानी बहुत पवित्र है ले लो उसका बात खेलते खेलते क्या हुआ पूरा पानी एकदम भड़के एकदम एक कुंड से दूसरे कुंडा शुरू कर दिया एक कुंडो भी भरपूर एकदम पूरा कुंडो पूरा क्या हुआ दो कुंडो का मिलन हुआ और दो कुंडो का मिलन स्थल जो है राधा साम कुंड का मिलन स्थल ही शास्त्रों में विचार है जो राधा कुंड है वही राधाराणी स्वयं जो शैम कुंड है साक्षात स्वयं इसलिए उसमें जाके पैर मत लगाओ हमारा गोड़ियों वाले का विचार है वहां जाके पैर लगा के स्नान हम करते नहीं दंडवत करते थोड़ी सी शब्दों में हम बताया अब तो ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाए आप इस तक व्याख्या को समाप्त तो रखे तो समय हो गया आरती का भी हम्मान निजो भक्ति योगो शिक्षा तुम एक हम श्री केश चैतन्य शरीर धारी कृपाबुर्य स्तमह प्रपदे वांच कल्प दुर्वश्य कृपा सिंध व्यवश्य पथितानंद पावन व्यवश्यो नमो